पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोध शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मः शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नुमभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः के के के इस में, यवन के में, हिंदी अंग्रेजी धारावाहि प्रकरणं हिन्दी में, ग्रीक का भी प्रयोग किया गया है। भाषाण्डर इङ्ग्लिश हिन्दी हेज़बिन यूस्टेड् ग्रीक हिमीकरे तक्षशिला मे अलक्षेन्द्र प्रथान बलि चढा और व्यायाम तथा घुड़सवारी की प्रतियोगिता आयोजित की मखाता के पुत्र फिलिप को उस क्षेत्र का शत्रप नियुक्त कर अलक्षेंद्र अपनी पूर्व सेना और तक्षशिला के पांच हजार निवासियों तथा प्रधानों से गठित सेना के साथ झेलम नदी के तट पर पहुंचा अलक्षेंद्र ने नदी के तट पर पड़ाव डाला दूसरे तट पर पोरस अपने हाथियों के झुंड और सेना के साथ उपस्थित था अलक्षेंद्र अपने स्थान पर टिके रहने की सार्वजनिक घोषणा के साथ साथ सुगम मार्ग की तलाश में जुटा रहा पोरस की सेना के विरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण करना उसे असंभव लगा उसने ठीक पूर्वानुमान किया कि तट पर खड़ा पोरस के हाथियों का झुंड उसकी सेना के घोड़ों को आतंकित कर देगा अतएव उसने अप्रत्यक्ष और अलक्षित प्रवेश की रणनीति अपनाई अलक्षेंद्र के शिविर से आगे नदी मुड़ती थी नदी के मोड़ पर तट से जुड़ा एक कगार कगार के सामने नदी में एक टापू था वो टापू निर्जन और शांत था टापू पर पौधे वनस्पति और वृक्षों का घना वन था इन दोनों स्थानों की प्राकृतिक स्थिति नदी पार करने की दृष्टि से सुगम थी इसके अतिरिक्त सेना की गतिविधि दूसरे तट से लक्षित नहीं की जा सकती थी अलक्षेंद्र ने इसी मार्ग से नदी पार करने का निर्णय किया नदी पार करने का निश्चय करने के पश्चात द्र ने अपने सेनापतियों से विचार विमर्श किया और योजना बनाई अलक्षेंद्र के नेतृत्व में उसके अंगरक्षक पार्डिक अश्वरोही सेना बैक्ट्रिया सोगडिया और स्किंथिया की अश्वरोही सेना दान के घुड़सवार धनुर्धर पैदल सेना में क्लोईटोस और कोस की टुकड़ी कुछ धनुर्धर तथा एग्रियानिया के सैनिक थे वो तट से पर्याप्त अंतर पर द्वीप और कगार की दिशा में बढ़ा वो अपनी सेना के संचालन को अलक्षित रखना चाहता था रात्रि में मूसलाधार वर्षा हुई पशुचर में शुष्क पर्म हरे गए और उनसे बेड़े बनाए गए वर्षा के शोर में अलक्षेंद्र की सेना की तैयारी और नदी पार करने के प्रयास का शोर समाहित हो गया नाव और पोतों का भी पुनर्निर्माण किया जा चुका था समस्त सेना द्वीप से आगे दूसरे तट के समीप पहुंच गई परंतु पोरस के संतरियों को इसकी भनक भी नहीं मिली अलक्षेन्द्र का अनुमान था कि पोरस अपनी संपूर्ण सेना के साथ उसकी दिशा में बढ़ रहा है युद्ध के लिए ललकारा पोरस की अश्वरोही सेना अलक्षेंद्र की छोटी अश्वरोही सेना को सम्माकर साहस के साथ आगे बढ़ी और उनके व्यू में फंस गई चार सौ घुड़सवारों के साथ पोरस का पुत्र भी था उनके रथ घोड़ों और सैनिकों का पीछे लौटना या आगे बढ़ना असंभव हो गया क्योंकि तत्पश्चात पर्वतेश्वर ने सेना का नेतृत्व किया दोनों पक्षों की सेना हाथी और घोड़ो के समीप युद्धरत थी इससे दोनों पक्ष की क्षति हुई अलक्षेंद्र की सेना के संचालन के लिए पर्याप्त स्थान था पोरस की सेना पशुओं के बीच फंस गई थी हाथी भी थक गए थे महावतों की मृत्यु से कुछ हाथी अनियंत्रित भटक रहे थे पीछे भागे तो अपनी सेना को रौनते चले गए इसी समय अलक्षेंद्र की अश्वारोही सेना ने शत्रु की सेना को घेर लिया इस प्रकार प्रत्येक दिशा से अलक्षेंद्र की सेना ने शत्रु की सेना पर आक्रमण किया और पराजय के लिए विवश किया पोरस ने अदम्य साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया अपनी सेना की अपार क्षति के पश्चात भी वो युद्ध से विमुख नहीं हुआ वह अपनी सेना के साथ साथ युद्ध करता रहा युद्धा घायल हो गया घायल ने अपने हाथी को मोड़ा और पीछे उसे पाकर ने तक्षशिलासियों को उसके पास भेजा पोरस अलक्षेंद्र के दूतों से मिलने के लिए रुका किंतु दूतों में अपने पुराने शत्रु तक्षशिलासियों को देखकर उसका क्रोध जाग उठा और उसने आक्रमण किया अलक्षेंद्र के दूत में भागे। पोरस के इस से संदेश पाकर पोरस रुका और हाथी से उतरा उसे तीव्र प्यास भी लगी थी जल पीकर प्यास बुझाने के पश्चात उसने मेरोज से आग्रह किया कि वो उसे अलक्षेंद्र के पास ले चले और तुम्हारे साथ किस कार व्यवहार राजा दूसरे राजा के साथ करता है हो बैसिले एमू अलेक एआन मैं तुम्हारे अलि मुहारे हि व्यवहारा पर मेरे लिए तुम्हें प्रसन्न कर सके ऐसा कोई भी वरदान अपनी इच्छा से मांगो जो भी मैंने कहा है उसमें सब कुछ समाहित है उसा आन आई थिसो एके पांता एन आवतो। दे से तो एमू मेरे मित्र पोरस का उपचार किया जाए पीड़ा सहरी होगी मरमान तक पीड़ा को तो आप सह गए अभी छोटा घाव भी भर ही जाएगा मन का क्या है के कई राज अपनी तृप्ति के लिए वह तो अपना मार्ग ढूंढ ही लेगा उसे बदलते देर नहीं लगेगी समय के साथ वह भी अपने लिए सम्मानजनक तर्कों को ढूंढ ही लेगा बस उसका साथ देते रहिए कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होगा प्रणाम के कई राज धनंजय बता रहा था कि आप वीरता से लड़े और अलक्षिंद स्वयं आपके स्वागत के लिए आगे बढ़ा था और जब अलक्षिंद ने आपसे पूछा ओ पोरस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए तो आपने कहा था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है एक राजा की मर्यादा की रक्षा तो हो गई पर एक राष्ट्र का मान नष्ट मरने से डरते थे आप जो आपने अलग की अवेलना नहीं की पराजितों का अपना रक्त भी पराजित अप अपनी से देख रहा हूं स्वयं कुदया का पात बनाने का झूठा प्रयास मत करिए कह राज इस देश की विडंबना ही यही रही है कि भूमि के लिए राजा लड़ते हैं राज परिवार लड़ते हैं पर मात्र के लिए धरती की संतान बन नहीं लड़ना चाहते गर्व होता मुझे जो मेरे पिता ने यवन राज मेरे साथ किया जाए मेरे पिता युद्ध भूमि से जीवित लौट कर आए इसका मुझे संतोष है पर मेरे दो भाई युद्ध भूमि से नहीं लौटते उन पर मुझे गर्व है की आीडा तु सम्टी सही है कह कह पराजित हुआ है आचार्य का श्रेष्ठी लक्ष्मीपति के यहां गुणक अब आचार्य को संभालना होगा कह कह के, -के, के पराजय की सूचना पाकर पे पूरी तरह टूट चुके हैं के मार्ग आक्रमण के, के कारण मुक्त नहीं रहे आचार्य ना ही मार्ग सुरक्षित थे, और ना ही जनपदों की स्थिति की रक्षा का उत्तरदायित्व वहन कर सके कहकई के मेरे पढ़नेशाला के आक्रमण की सूचना आते ही मुझे बीच मार्ग से ही लौट आना पड़ा किसी दावानल संपूर्ण वाह प्रदेश को ग्रस लेने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है शीघ्र ही तकशिला से पढ़नेशालाओं कह मेरा पढ़ने आने वाला था पर अब तो की प्रयान करने में ही संकोच हो रहा है पर आप कहां से आ रहे हैं आचार्युत्र भारत के समस्त जनपद एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो अलक्ष के आक्रमण का प्रत्युतर दे सके आचार्य क्या अन्य जनपद अलक्ष से अपनी रक्षा कर पाएंगे इस राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का योग्य तो बनाना ही होगा बड़ी प्रसन्नता होती जो आप मेरा अतिथि स्वीकार करते आज्ञा जी मेरा सेवक आपको पंथागार तक छोड़ाएगा मार्गो में घन अंधेरा होगा उसकी कोई आवश्यकता नहीं सृष्टि वैसे भी मेरे मार्गो में पहले से ज्यादा घन अंधेरा है प्रणाम आचार्य किसी यज्ञ में मेरी आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य पुकार इस धरती के पर्वजों के पुण्य शेष रहे तो अग्नि की ज्वाला उठेंगे ही समस्त राष्ट्र उसकी वेदी होगा उस प्रचंड अग्नि में क्या क्या समर्पित क्या क्या, -क्या सुहा कर पाओगे सृष्टि यदि उस यज्ञ का पुरोहित आचार्य विष्णुगुप्त है तो सर्वस्व वह अवसर भी आएगा सृष्टि पर भूमि है जिसने करोड़ों देव को जन्म दिया है या वह धारा है जहां मानव को भी ईश्वर बनने का अवसर दिया जाता है हम देवों के ही तो वंशज हैं अत ताइयों की पार्श्विका से इस भूमि को कलंकित मत होने दो आम्बी कुमार आप मेरा व देवपुत्र का अपमान कर रहे हैं आचार्य अपने मान अपमान के प्रति सजग आम्बी कुमार राष्ट्र का अपमान करने जा रहे हैं क्या इसका ध्यान है तुम अर्षा रंगारक्षिला की ओर प्रस्थान कर देना और आप मैं संभव मालवगण की ओर जाऊंगा हम भी आपके साथ आएंगे आचार्य तुम तक्षला जाओगे आचार्य कोई तर्क नहीं लुचुकायन व निकटवर्ती प्रदेशों पर विजय पा अलक्षेंद्र ने कट गणराज्य की ओर प्रयाण किया अलक्षेंद्र कट की ओर बढ़ रहा था कि अश्वाटक प्रदेश के क्षत्र शचिगुप्त से सूचना प्राप्त हुई कि अश्वाटकों की नगरी में अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह हो गया है। अश्वाटकों ने उनके राज्यपाल की हत्या कर दी विद्रोह की सूचना पा अलक्षेंद्र ने फिलिपस व को विद्रोह के दमन के लिए अश्वाटक प्रदेश की ओर भेज दिया अलक्षेंद्र कट की ओर बढ़ रहा था असिकनी व शतद्रु को पार कर अलक्षेंद्र ने कट पर आक्रमण किया के के राज पर्वतेश्वर ने कठों के विरुद्ध युद्ध में अलक्षेंद्र का साथ दिया कट के योद्धाओं ने अलक्षेंद्र की सेना का वीरता-पूर्वक सामना किया में कट के वीर पराजित हुए कट की राजधानी सांकल को उध्वस्त कर अलक्षेंद्र अपनी विजय यात्रा का ध्वज फहराते हुए विपाशा की ओर बढ़ गया पर अलक्षेंद्र के सैनिक अब आगे बढ़ने को तैयार न थे वीर अलक्षेंद्र विपाशा के उस पार विशाल मरुभूमि है जिसे पार करने के लिए 11 दिवस लगेंगे तत्पश्चात मार्ग में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा आती है जिसके तटपर पर व प्राच्य नामक राष्ट्र स्थित है प्राच्य के शासक अग्रमीस के पास अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए बीस अश्वसेना दो लाख पदाति सेना दो, दो अश्वों की रथसेना है कस्टिबल् ग्रेटेटक्रोस विक्स्ट क ग्रेटेस्ट् इण्डिया गेज विच हेशन् ग्रांग साइड् बेङ्क्सिलरि टू लेक इन्ट्री बिसाड टूजन् हर्स चट् द मोस्टर्मेबल् a troop of 3,000 elephants for the defense of his country. Strange. Is it true, Pores? Is it true, Pores? Veer Alakshendra, where there is no doubt about his father's son, there is no doubt about it. The man of the country is the king of Hinn Kulka. His father was a knight in the past. अपने व्यक्तित्व के कारण वह व्यक्तमहेशि का स्ने पात्र बन गया और के के के प्रभाव के ही कारण वह राजा बनमहषि निकट आने में सफल हो गया कुछ समय पश्चात् छले राजा की हत्या करवा दी औपुत्रो राज संरक्षणम्पूर्ण सत्ता हा लिया धीरे धीरे राजपुत्रवा स्वयं शासक बन बैठा पिता के हाथो पुत्र कर्ति है करती है द स्ट्रे देश द किंग्डम इन्सर्न देर इो एक्ट प्रेट किं अन आन वेरि मिनिस्ट कण्डिशन हि फाद वर् बक ऑ हि ओन् पर्सन वीन एण्ड इन्ट हि कुड गेन् कान्फिडन् किंग् after some time he treacherously murdered his sovereign and then under the pretense of acting as guardian to the royal children asab the supreme authority and having put the young princess to death begged at the present king who was detested and held cheap by his subjects as he rather took after his father then conducted himself as the occupant of the throne i'm not ignorant soldiers senegon main is tar se parichit hu गत कुछ दिनों से दिनो राज्य की भीत का प्रचार कर रहे जनश्रुत न अनेक अवसर निराधार जनश्रुत सुनी प्रकारिया विश्लीर विस्तृत समतल भूमि आ प्रयास तथा अपे नदी पारी सेत प्रसिद्धि कभी इतनी स्पष्ट और पारदर्शी नहीं होती कि सभी तथ्य अपने मूल रूप में दृष्टिगोचर हो प्रसिद्धि तथ्यों के अतिरंजित रूप में प्रसारित होती है और सत्य से भिन्न हो जाती है यहां तक कि हमारे प्रताप की प्रसिद्धि ठोस आधार पर होने पर भी यथार्थ से अधिक जनश्रुतियों की ऋणी है कुछ दिनों पूर्व तक किसे विश्वास था की पर के समान प्रतीत होने वाले भयानक पशुओं का आक्रमण सह पाना हमारे लिए संभव है या फिर हम झेलम पार कर सकते हैं या अन्य ऐसी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे जो सुनने में यथार्थ अनुभव से अधिक थी। यदि हम ऐसी से डर गए होते तो अतीत में ही एशिया से लौट गए होते। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे की अपेक्षा विशाल और भयानक होता है क्योंकि यह दुर्लभ है इसे पकड़ना कठिन है और पालतू बनाना तो अत्यंत कठिन है आपको आतंकित करने के उद्देश्य से ही शत्रु के घोड़ों और सैनिकों की संख्या का भी अतिरंजित रूप में मिथ्या प्रचार किया जा रहा है नदी से क्या डरना नदी चौड़ी हो तो एक शांत जलाशय के समान होती है आप जानते हैं कि संकीर्ण तटों के बीच सीमित नदी की पतली धारा का प्रवाह अधिक प्रचंड होता है और इसके विपरीत धारा चौड़ी होने से प्रवाह मंद पड़ जाता है अभी से क्या डरना सारी आशंका तट पर है शत्रु तट पर हमारी आगमन की प्रतीक्षा में है मान लेता हूँ की ये जनश्रुतिया सत्य है अब आप मुझे बताए की आप भयानक आकार के हाथियों से भयभीत है या शत्रुओं की संख्या ऐसी पिष्ट युद्ध की सेना का अनुभव प्राप्त किया। हमारे से हो क्रोधोन्मत हाथियोना ध बोल पडता यदिना हा संख्या पोरी सेना तीन सहस्र होको घाय पश्चात् भगड मे युद्ध स्थले भागखे हते अतिरिरक् यदि हाथी का संचलन कठिन कार्य हाथियो जुण्ड को संचात् असाध्य कार्य विशाल काय हाथी एक दूसरे की गति को बाधित करते हैं यद्यपि पशु हैं, है मैं स्वयं उनके संबंध में अच्छी राय नहीं रखता मैं उन्हें युद्ध स्थल में नहीं ले जाता क्योंकि मेरा अटल विश्वास है, है। संभवतः घोड़ों और पैदल सैनिकों की संख्या आपके भय को बढ़ाती है क्योंकि आप छोटी सेना से युद्ध करने के अभ्यस्त है यह प्रथम अवसर है कि आपका सामना बड़ी सेना से होगा अथवा यह भय स्वाभाविक हैदी मैसिडोनिया वासियों की अपराजयी शक्ति की साक्षी है उसने हमारे अदम में साहस को देखा है ऐसे ही सिलिशिया फारसियों के रथ से प्लावित हुई और अर्बेला की भूमि पराजित सेना की अस्थियों से ढक गई। एशिया में विजय प्राप्ति की एक सम्पूर्ण श्रृंखला के पश्चात आप अब शत्रुओं की अक्षयहीनी सेना की गिनती कर रहे हैं हमें हेरेस्पॉन नदी पार करते समय अपनी छोटी सेना आरोप विचार करना चाहिए था आज हमारी सेना में सिमतिया के सैनिक है बॉक्ट्रिया की सैनी टुकड़ी हमारा साथ दे रही है दाहन और सेक्टिया के नागरिक हमारी सेवा में है अब हमें क्या डरना हमारी संख्या आरंभिक प्रयाण के समय से अधिक हो गई है किंतु मैं इस भीड़ पर विश्वास नहीं करता मैं आपकी शक्ति हाँ मैं मैसिडोनिया वासियों की शक्ति पर निर्भर करता हूं आपके पराक्रम और बाहुबल से मैं चुनौतियां स्वीकार करता हूँ और निश्चित विजय की योजनाएं बनाता हूँ आपके सहयोग और साथ से ही मैं युद्ध करूंगा मैं अपनी या की सेना की संख्या की गिनती नहीं करता मेरा आप सभी से आग्रह है की आप तत्परता और विश्वास बनाए रखे हम समर आरम्भ नहीं कर रहे हैं हम उसकी समाप्ति पर है यह हमारे उत्साह और श्रम का आरंभिक क्षण नहीं है हम सुदूर पूर्व में आ गए हैं यहीं से सूर्योदय होता है और यहीं समुद्र है यदि आप सभी ने आलस्य और कायरता को अपने समीप नहीं फटकने दिया तो पृथ्वी की सुदूर सीमाओं पर विजय प्राप्त कर हम विजय उल्लास के साथ मातृभूमि लौटेंगे किसी मूर्ख किसान के सदृश हम अपने आलस्य के कारण पकी फसल से वंचित नहीं होंगे इस युद्ध में कुछ भी दाव पर नहीं लगा है इस विजय से विपुल पुरस्कार मिलेगा क्यूँकी जिस राज्य पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं वहां प्रचुर धन और संपत्ति है तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था अशक्त और शिथिल है मुझे आपकी इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए मैं आपको लूट के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं आपको यह अधिकार प्राप्त है समुद्र द्वारा तट पर बिखेरे धन को अपने साथ अपनी मातृभूमि ले जाने का अधिकार आप रखते हैं यदि डर के कारण आपने प्रयास नहीं किया और साहस प्रदर्शन से विमुख हुए तो ये दोष कार्य होगा मैं आपका वह पराक्रम चाहता हूँ जिससे आप मनुष्य की महानता की पराकाष्ठा पर पहुँचे मैं अपनी और आपकी परस्पर सेवा और समझ के आधार पर आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पुत्र, अपनी सहयोधा और अपने नरेश का साथ ऐसे समय पर न छोड़ें। जब वो विश्व के सीमांत को अपने अधीन करने जा रहा है आपने अब तक सारे कार्य मेरे आदेश पर किए किन्तु इस कार्य के लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा मैंने कभी आपको ऐसे कार्य का आदेश नहीं दिया जिसमे मैं स्वयं न रहूँ मैं प्रयाण या अभियान की अग्रिम पंक्ति में रहा युद्ध में प्राय अपनी ढाल से मैंने आपकी रक्षा की ईश्वर का प्रकोप न हो तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं और बेकस के हरक्य हो जाऊंगा मेरे आग्रह को मान ले और अपना हक छोड़े अपना मौन तोड़े आपके उत्साह का परिचायक व परिचित शोर कहा लुप्त हो गया मेरे मैसिडोनिया वासियों का वह वा चिर प्रसन्न मुख कहा विलीन हो गया सैनिकों मैं आपको नहीं पहचानता और ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी मुझे नहीं पहचानते मैं बधिर व्यक्तियों के सम्मुख व्यर्थ प्रलाप कर रहा हूं मैं विश्वासघाती और भय से आतंकित भीरु हृदयों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं मैंने अवश्य ही अपने प्रमाद में आपको दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया है तभी आप मुझसे आंखें नहीं मिला रहे आपकी निःशब्दता से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी निर्जन स्थान में हूं यहां कोई उत्तर नहीं देता क्या मैं अपरिचितों के मध्य बोल रहा हूं क्या मैं कोई अनुचित मांग कर रहा हूं मैं क्यों आपकी महिमा और महानता पर बल दे रहा हूँ वे कहा हैं जिन्हें मैंने उस दिन साहस पूर्ण संघर्ष करते देखा था आप नहीं हो सकते आपको तो अपने घायल राजा के स्वागत का विशेष अधिकार मिलना चाहिए क्यों है ना मैं परिव्यक्त और पराजित हो जाऊँ शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दू परंतु मैं आगे बढ़ता रहूंगा क्यों ना मुझे अकेला प्रयाण करना पड़े आप मुझे छोड़ दे तो भी मुझे ऐसे व्यक्ति अवश्य मिल जाएंगे जो मेरे साथ चलेंगे जिनके बल पर मैं अपने विजय अभियान पर अग्रसर रहूंगा सिंतिया और पॉक्ट्रिया के निवासी कभी हमारे शत्रु थे अब वे हमारी सेना में हैं। वे अभी भी मेरे साथ हैं मैं आपको बता दू कि अनैच्छिक और उत्साही नेतृत्व की स्थिति में मुझे, मुझे मृत्यु प्रिय होगी मैं कायर सेना का नेतृत्व नहीं करना चाहता आप अपनी मातृभूमि लौट जाए और विजय उल्लास के साथ लौटे क्योंकि आपने अपने राजा को पराजित किया है आप निराश है किन्तु महासे विजय लिए प्रयास कु या य गौरवपूर्ण मृत्यु का करणीया ईश्वर अनिष्ठावान विचार से हमारी रक्षा करें सैनिक अभी भी आपके प्रति पूर्व सदृश निष्ठावान है वे आपके आतेश पर कई भी प्रस्थान करने को तत्पर है युक्त है तो उत्त है प्राण त्याग कर आपके नाम को इतिहास में अमर करने को प्रस्तुत है यदि आप अभी भी अपने निर्णय पे अटल है तो शस्त्रहीन रक्तहीन और विवस्त्र सेना आपकी इच्छा अनुसार आपके पीछे आगे प्रस्थान करेगी हम सब किसी प्रकार का स्वांग नहीं कर रहे हैं हम विवश है मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप कृपा पूर्वक हमारी व्यवस्था को धैर्य सुने आपकी सेना ने निष्ठापूर्वक आपके प्रभुत्व और सौभाग्य का अनुसरण किया है और आपके साथ कहीं भी प्रयाण करने को तत्पर है परमवीर आपने अपने कृतियों से न केवल शत्रुओं को बल्कि अपने सैनिकों को भी अपने वश में किया है सैनिकों ने मृतात्मा मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा तक कष्ट है और पीड़ा झैली है हमने समुद्र और विशाल भूमि पार की है और उन स्थानों के निवासियों की अपेक्षा हम वहां से अधिक परिचित है हम पृथ्वी की अंतिम सीमा पर खड़े हैं और आप एक पूर्णतिया नए क्षेत्र में जाने का उपक्रम कर रहे हैं आप उस भारत का अन्वेषण करना चाहते हैं जिसे भारतीय स्वयं नहीं जानते किनों से छिपे क्षेत्र को भी अपने अधिकार में करना चाहते हैं आप धन्य है आपके जैसी महान आत्मा का यह विचार उदात और शोभनीय है क्योंकि आप अदमय सासी है किंतु यह हमारे सामर्थ्य से अधिक है क्योंकि हम शक्तिन हो गए हैं हमारे रक्तहीन शक्त विक्षित शरीर पर दृष्टि डाले हमारे अस्त्र शस्त्र कुंद हो गए हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि फारसी वस्त्र धारण करने को विवश क्योंकि अपने देश से इनकी आपूर्ति असंभव है हमने विदेशी वेशभूषा स्वीकार ली है क्या हमारी अधोगति है हमारे मध्य कितने सैनिकों के पास कवचुक वस्त्र बचा है कितने घोड़े विषय है, कि है।, है या नहीं हमने विश्व विजय किया है किंतु हम स्वयं सारी वस्त्रों से वंचित है क्या अपनी राजसी सेना को इस वस्त्र और एक दशा में हिंसक पशुओं की दया पर छोड़ देगी सफ्यो द्वारा अतिरंजित रूप में वर्धित पशुओं की संख्या पर पूर्णत्याग विश्वास न करें तो भी उनकी संख्या पर्याप्त होगी ऐसा मेरा अनुमान है यदि आप अभी भी भारत के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्यों ना हम दक्षिण दिशा में प्रयाण करें यह क्षेत्र विस्तृत विशाल नहीं तथा हम शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे समुद्र मनुष्यवासी पृथ्वी की प्रकृति प्रगत सीमा है आप गरिम ख्याति के लिए क्यों एक वाल परिक्रमा करना चाहते हैं जबकि वह हथेली के नीचे हैं। है समुद्र यहां से अत्यंत समीप है क्यों न हम दक्षिण दिशा में प्रयाण करें यदि आप भटकने के इच्छुक न हो तो हम आपके सौभाग्य प्रेरित लक्ष्य पर पहुंच गए राजन आपकी अनुपस्थिति में सैनिकों से विचार विमर्श करने की अपेक्षा आपके समक्ष इन समस्याओं को रखना मैंने उचित समझा मेरा उद्देश्य सैनिकों की प्रशंसा प्राप्त करना नहीं है मैंने उनकी मौन भावनाओं का किया है अन्यथा आप उनका सुनते और दुखी होते ओहांसर, ओहांसर। तीन दिनों तक अपने शिविर से बाहर नहीं आया पर यवन सैनिकों ने अपना निर्णय नहीं बदला अथा हार कर ने पुनर्गमन की आज्ञा दे दी आचार्य विष्णुगुप्त के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ पूरी संभावना है कि अलक्षेन्द्र प्राच्य देशों पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा और प्रत्यावर्तन में भी वह विजय की कामना से छोटे छोटे गणराज्यों पर आक्रमण कर अपने विश्व होने के दम को जीवित रखने का प्रयास करेगा के के अन्य गणराज्यों की दुर्दशा को देख यदि अब भी गणों व राज्यों ने उनकी पराजय से बोध नहीं लिया तो यह गणराज्यों का दुर्भाग्य होगा अतः मालव व क्षुद्रक गणराज्य के गण गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार करे मालव व क्षुद्र गणराज्य अपने मतभेदों को भूल सम्मिलित रूप से आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार हो इसी में मालव व क्षुद्र गणराज्य का हित निहित है सेनापति क्षुद्र गण मुख्य मालव गणराज्य को सहायता देने के लिए तैयार है मालव गणराज क्षुद्र गणराज से भीत नहीं मांग रहा की आप उसे सहायता देने की अनुकम्पा करेंगे कुछ क्षद्रक गणराज्य द्वारा मानव गणराज्य को नीचा दिखाने का प्रयास करता ही नहीं जा सकता गणमुख मालो गणराज्य को अपने सामर्थ्य का इतना ही अहंकार है तो सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता ही क्या है मान लो मालो में सामर्थ्य गणमुख और विश्वास न हो तो एक बार क्षुद्रक मालवों को ललकार कर तो देखे कृपया आप लोग शांत हो जाइए मान आप किस सीमा पर भी आकर चुनौती दे जाएंगे गणमुख अब यहाँ बैठने का कोई कारण नहीं मानव गणमुक्त क्षुद्रक अपनी सीमाओं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे गणमुख मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ क्षमा मांगता हूँ अपमानित होने के लिए नहीं आए हैं अपने अपने मान की सभी को चिंता है यहाँ हमारी जननी हमारी मातृभूमि अपमानित हो रही है उसके किसी को चिंता है यदि अलग क्षेत्र अपने मान की रक्षा कर पाओ तो भविष्य में अपने अपने मान के लिए लड़ लेना मैं क्षमा चाहता हूं आचार्य अलग क्षेत्र के खड़क से पहले यह राष्ट्र अपने अपने स्वार्थ तो हुआ है क्षूद्र गणराज्य मालव गणराज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यवनों का सामना करने के लिए वचनबद्ध होता है मालव गण मुख्य शीघ्र ही क्षूद्रक गणराज्य का सैन्य बल मालव गणराज्य में पहुंच जाएगा क्षूद्र गणराज्य की सेना का मालव गणराज्य में स्वागत है गणमुख्य व मालव गणराज्य ने सम्मिलित रूप ऐसी यवनों के संभावित आक्रमण का प्रत्युतर देने का निर्णय किया है और अलक्षेंद्र की सेना ने प्रत्यावर्तन में मालव पर आक्रमण किया खेतों में काम कर रहे शस्त्र रहित कृषकों को अलक्षेंद्र की सेना ने मौत के घाट उतार दिया युद्ध की विभीषिका से दूर शतद्रु को पार कर रहे निर्दोष नागरिकों की अलक्षेंद्र की सेना ने निर्मम हत्या की निर्दोषों की हत्या करता अलक्षेंद्र मालव गणराज्य के नगरों को ढहाता हुआ आगे बढ़ रहा था में अलक्षेंद्र बुरी तरह से आहत हुआ स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा मालव गणराज्य की पराजय हुई शुद्रकों की सेना समय पर मालव गणराज की सहायता को न पहुंच सकी मालव गणराज्य की पराजय को देख शूद्रक गणराज्य ने भी अलक्षेंद्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया पश्चात अलक्षेंद्र ने मुसिकानो अम्वस्ट क्षत्रियो पर आक्रमण किया, कर किया। विद्रोह करने के अपराध में ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई शिवि के पश्चात अलक्षेंद्र पटाला की ओर बढ़ गया स्वजनों को पुनः देखने की अभिलाषा मन में सजोए अलक्षेंद्र की सेना ने स्वदेश की ओर प्रयाण किया विश्व विजय की कामना से निकला मातृभूमि के साथ पटाला पहुंचा जहां सिंधु दो खंडों में विभाजित होती थी अपनी सेना को तीन भागों में विभाजित कर उसने सेना के एक भाग का नेतृत्व नियरकस को सौंपा सेना की यह टुकड़ी नदी के प्रवाह के साथ पर्शियन तट होते हुए यूफ्रेटस नदी के मुख तक पहुंची दूसरी टुकड़ी क्रेटरस के नेतृत्व में संभवता मुल्ला पास से कंधार होते हुए आर्मोजिया की ओर अग्रसर हुई तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं अलक्षेंद्र ने किया और भारत से प्रयाण कर रहे अलक्षेंद्र के स्मृति पटल पर वो दृश्य पुनः सजीव हो उठा The योद्धा वीर अलेक्सेण्डर धरती पर कुदने काण जानते हे महान अलक्षेन्द्र हर व्यक्ति अधिकार उत् भूमि जे है किन्तु त हमारे जैसे मानव होते हुए भी तुष्टता से इस पृथ्वी की शांति को भंग करना चाहते हो तुम व्यर्थी अपने घर से कोसो दूर अपने आप को व सभी को कष्ट देने चले आए हो जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारे पास केवल उतनी ही भूमि होगी जितनी की तुम्हें भूमि में गाड़ने के लिए पर्याप्त हो ओ किंग एलेक्जेंडर Each man possesses as much of the earth as what we have stepped on. But you being a man like the rest of us, expect that you wickedly disturb the peace of the world, have come so far from home to plague yourself and everyone else. And yet, when you will die, you will possess just so much of the earth as will suffice to make a grave to cover your bones. और लक्षेंद्र भारत से चला गया अक्षय सुस्तों हूं मैं बाडलिपुत्र जला जाऊं आचार्य के आने तक तो प्रतीक्षा करनी होगी पता नहीं कहा होंगे आचार्य कोई सूचना भी नहीं मिली उनकी ओर से तुम इतने हताश क्यों हो चंद्रगुप्त अक्षय आचार्य अपनी पीड़ा हम लोगों के साथ बांट सकें क्या इतने भी योग्य नहीं हैं? हम तुम्हें स्वयं पर इतना अविश्वास क्यों है चंद्रगुप्त तो आचार्य ने अपनी सूचना क्यों नहीं दी हमें साथ क्यों नहीं ले गए निपुणक वारंगराव को भी आचार्य ने वापस भेज दिया गुरुकुल में प्रत्येक व्यक्ति आचार्य ही की तो प्रतीक्षा कर रहा है पर किसी ने अपना नहीं खोया पता नहीं अक्षर मैं क्यों धीरज नहीं रख पा रहा हूं आचार्य के सबसे निकट हो तुम आचार्य के निकट नहीं हो हम सभी है लेकिन आचार्य की अनुपस्थिति में कोई जल से उलीज फेंकी गई मछली की तरह छटपटाया है तो वो सिर्फ तुम हो चंद्रगुप्त मैं सामर्थ्यहीन हो रहा हूं अक्षय यही तुम्हारी शक्ति है चंद्रगुप्त तुम भीतर प्रवेश नहीं करोगे चंद्रगुप्त मैं तुम्हें आदेश दे चुका हूं चंद्रगुप्त शा क्ष के आयुधाघार पर आक्रमण हुआ कलंतापुर पर भी होगा लुटेरों ने आयुधाघार से हथियारों को चुराने का प्रयत्न किया पर कंटक शोधन के अधिकारी उन अपराधियों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं मैं प्रयत्न कर रहा हूं देव मुझे आश्वासन देने का प्रयत्न मत कीजिए अनुजेव यमन सेनापति को मुझे उत्तर देना पड़ता है क्या उत्तर तू मैं यमन सेनापति को कि वे मात्र थे? कि उन्होंने कुछ कारषापणों कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए आयुधाघार से हथियार चुराने का प्रयत्न किया में दो ही संभावनाएं है मैं सारी संभावनाएं जानता हूं अनुजेव पर कौन है वह तक्षशिला का शत्रु जो तक्षशिला में छिपकर तक्षशिला की सत्ता को चुनौती दे रहा है क्या आयुधाकार के समस्त रक्षक तक्षशिला के विश्वस्त हैं इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तक्षशिलाधीश तो इन परिस्थितियों में मैं कैसे विश्वास करूप मेरे विश्वस्त हैं जाइए अनुजदेव एवं शीघ्रतिशीघ्र अपराधियों का पता लगाइए जो जाइए अनुजेव कहीं गुरुकुल का तो इसमें कोई हाथ नहीं नहीं पर इन परिस्थितियों में तुम गुरुकुल के बारे में इतने आश्वस्त व निश्चिंत कैसे हो सत्य तो यही है तक्षिशिलाधीश पर गुरुकुल पर ध्यान रखिएगा और विशेषकर आचार्य विष्णुगुप्त पिलादेश <gülüyor> <gülüyor> जो संधि सत्य की शपथ लेकर की जाती है अस्थाई नहीं होती और जो संधि राजपुत्रों को बंधक बनाकर अथवा प्रतिभू रख कर की जाती है अस्थाई होती है संहिता संविताः स्मः इति सत्यसन्धाः इति सत्यसन्धाः इति सत्यसन्धाः पूर्वे राजानः सत्येन सन्धीरे पूर्वे राजानः सत्येन सन्धीरे पूर्वे राजानः सत्येन सन्धधिरे प्राचीन सत्यवादी राजा हम करते हैं इतना कह सं है इ कर्ते अभि उच्च अभि उच्च मोक्षे समाधि मोक्षयेत् संधि यदि अपनी शक्ति बढ़ जाए तो दूसरे राजा बन्धक रखे पुत्र को मुक्त करा देना चाहिए आज पाठहि समाप्त हैं ओम ब्राह्मण है इसे नरमाई से व्यवहार करना इस ब्राह्मण के कारण तक्षशिला की सुरक्षा धोखे में पड़ सकती है जितना दिखता है उतना सरल नहीं है ब्राह्मण तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं दिया तो मैं तुमने और एक साधारण अपराधी में कोई अंतर नहीं रखूंगा मैं तुम्हारे साथ वही व्यवहार करूंगा जो एक कंटक शोधन अधिकारी सत्य उगलवाने के लिए एक साधारण अपराधी के साथ करता है कल रात तुम कहां थे कल रात आप कहां थे विष्णुगुप्त तक्षशिला में तक्षशिला में कहा में कौन सी विधि कौन सा मार्ग सारी विधियों में सारे मार्ग तो आप जानते ही हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं जहां व्यक्ति के भटकने की संभावना अधिक हो मैंने आपको यहां पहलियां बुझाने नहीं बुलाया है सत्य भी तो आप जानते हैं आज आप घूम रहे थे उन्हीं विधियों में उन्हीं मार्गो पर क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों घूम रहे थे आप क्या मैं तक्षशिला में भ्रमण करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं क्यों भ्रमण करना चाहते हैं आप क्यों यदि आप इसी प्रकार मौन रहे तो मुझे दूसरे मार्गों का अवलंबन करना पड़ेगा मुझे बताती क्यों नहीं विष्णुगुप्त मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो मुझे बताओ तुम हाथ उठाने पर विवश कर रहे हो वरुण मेरी सहायता करोगे वो दीप दंड ले आओगे वरुण मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा वरुण तुम मेरे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो तुम अत्याचार कर रहे हो अनुज अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम कायर ही नहीं नपुंसक भी है देखो विष्णुगुप्त मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है तुम चाहो तुम मुझे मित्र कह सकते हो पर सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम अंधेरी रात में तक्षशिला की विधियों में किसे ढूंढ रहे थे हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकू बताते क्यों नहीं किसे ढूंढ रहे थे क्या चाहिए तुम्हें जो अंधेरी रात में तुम तक्षिशिला की बीतियों में ढूंढ रहे थे भगवान यह आदमी समझता क्यों नहीं देखो आचार्य यदि तुम मुझे सत्य बता दोगे तो संभवत मैं तुम्हारी अच्छे कार्य में मदद कर सकूंगा तुम समझते क्यों नहीं हो क्यों नहीं हो जाऊ निकलो यहां से मुझसे सावधान रहना विष्णुगुप्त और तुम मुझसे सावधान रहने के लिए कहा है उसे मुझ पर संशय हो गया अनुजुप्त ने सिंगरण को मेरे कक्ष से निकलते हुए देख लिया है हम, अब हमें क्या करना चाहिए आचार्य उसे हमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करनी होगी उसके लिए तो हम तैयार है लेकिन वो कुछ कहते नहीं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं वो हमसे सहायता मांगेगा नहीं वो हमें सहायता देने के लिए विवश करेगा पर अच्छा चाहते क्या है यही हमें याद करना है अनुज तुम आम भी से सावधान रहना अब मैं चलता हूं चंद्रगुप्त कक्ष से क्यों यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं तक्षला से ही चला जाऊंगा हो जा सकते हो तकला तक तो आप मुझे ले आए थे पाटलिपुत्र तक मेरा अनिश्चित भविष्य मुझे ले जाएगा पर मेरा शैशव मेरे सुख मेरे दुख मेरे शोक मेरे हर्ष मेरा भविष्य मैंने एक अपरिचित व्यक्ति को सौंप दिए थे आज उसी व्यक्ति से अपना शैशव अपना भविष्य वापस मांगने आया हो लौटा दीछे वो सारी स्मृतियां जो आपने अपने हृदय में संजो के रखी हैं, मैं चला जाऊंगा तुम भावुक हो रहे चंद्रगोप्त भावुक तो मैं था जो एक अपरिचित अनजान व्यक्ति की उंगली थाम कर तक चला आया जब मां के गर्भ से बाहर आया तो सामने भावु का संसार था जिसमें स्नेह था ममत्व था अपनत्व का स्पर्श था और यदि उपेक्षा थी तो वो भी अपनों की थी पर शैशव की उस सांज को एक की पुकार पर दौड़ा चला आया आपने तो कहा था उपे चंद्रगुप्त और मैं समस्त बंधनों को तोड़कर ज्ञान के गर्भ में आसमाया था नहीं जानता था कि ज्ञान के गर्भ से प्रवास के पश्चात यू फेंक दिया जाऊंगा किसी अनाथ जारज शिशु की भाती क्या हो गया है तो मैं आज चंद्रगुप्त मेरा भ्रम टूट गया है आचार्य कारशा पड़ों से क्रय किया गया चंद्रगुप्त मात्र दास हो सकता है और मैं दास भी तो नहीं मैं तो मात्र आपकी कृपा पर जी रहा हूं मुझे मेरा मूल्य बता दीजिए आचार्य ताकि उस मूल्य को चुकाकर मैं उस ऋण से मुक्त हो सकू जो मेरे मातुल को दे आपने मेरे माथे पे चढ़ा रखा है तुम मेरे समस्त ऋणों से मुक्त हो अब तुम जा सकते हो ऋणों से आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं पर क्या अपने हृदय से मुक्ति दे पाएंगे आप? आपको अपने पूर्वजों की स्मृति की सौगंध बोलिए क्या चंद्रगुप्त को हृदय से निष्कासित कर पाएंगे आप? आप बोलते क्यों नहीं आचार्य क्यों मुझसे छल करते हो चंद्रगुप्त किस बात का मुझे दंड दे रहे हैं आचार्य क्या चंद्रगुप्त इतना भी योग्य नहीं कि आपकी पीड़ा में सहभागी हो सके मेरी पीड़ा संपत्ति है चंद्रगुप्त उसमें सहभागीबंध संपूर्ण राष्ट्र से हो वो आपकी निजी बेटा कैसे हो सकती है आचार्य आप उत्तर क्यों नहीं देते आचार्य क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि आपका अनुसरण कर सकू मेरे पथ पर पग पग पर कठिनाइया कठिनाइया है चंद्रगुप्त पर मैंने तो यही शिक्षा पाई आचारे कि है आचार्य की जो पथ कंटकों और कठिनाइयों से पूर्ण हो वो पथ बहुत किस पथ की ओर ले जाना चाहते हैं आचार्य चंद्रगुप्त कहा था कि चंद्रगुप्त राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना और आज आप ही मुझे पथवहीन कर रहे हैं यदि आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास न हो तो एक बार कहकर तो देखिए मैं मृत्यु के द्वार भी खटखटा कर आऊंगा चंद्रगुप्त मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए मृत्यु नीवनगुप्त चन्द्रगुप्त बोलि आचार्य का हो उत् भारत कर् काल को आवा प्रेरणा देवा आन कु है समय सभी को ी देगा अतः समय क प्रतीक्षा जाओ अपने जो बुलाया आचार्य द्वार बंद कर दो कल रात आप कहां थे आचार्य विष्णुगुप्त तक्षशिला में तक्षशिला में कहां पीठियों में आंख आख चिली बंद करोगे बताते क्यों नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए विष्णुगुप्त तुम्हारे इस मौन का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं मैं। क्या रहस्य है तुम्हारे इस मौन में कुछ भी तो नहीं तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा ऐसा नहीं है विष्णुगुप्त मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है मैं देख रहा हूं कि कोई काल सर्पिणी अपने बंधन से मुक्त हो निश्चय के मंत्र से वशीभूत हो तुम्हारे स्कंधों पर लहरा रही है टसी गए हो तुम बोलो किसके हाथों अपमान का विष भी आए हो ऐसा कुछ नहीं है आचार्य मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता नहीं कुछ कहते क्यों नहीं क्या कहूं आचार्य इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की कल्पना करने वाला इतना भाव्यहीन क्यों है यवनों का मार्ग रोकने के अभियान पर जो चारों दिशाओं में दौड़ पड़ा था आज वो इतना शांत क्यों है। इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा का आह्वान करने वाला आज इतना मौन क्यों है क्या तुम्हारे भीतर धदक रही स्वतंत्रता की आग यवनों की विजय से बुझ गई है या तुम्हें भी जीवन का मोह रोक रहा है यदि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते तो क्यों इतना बता दो स्वीकार कर ली है, नहीं हुआ है और तुमने अपना अभियान रोक दिया क्या चाहिए तुम्हें विष्णुगुप्त हजारों जीवन प्रस्तुत है तुम्हारे साथ चलने के लिए हजारों युवक है राष्ट्रपति पे प्राण देने के लिए फिर तुम निष्क्रिय क्यों हो क्या चाहिए तुम्हे कुछ तो कहो विष्णुगुप्त शिक्षक साधारण नहीं होता धननंद। प्रय निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं तो क्यों आया था तू यहां। सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है ओ तो गुरुकुल भी अब राजनीति से अलिप्त नहीं रहा प्रश्न जन राष्ट्रै अलिप्त निर्णय ध्वजे ते कुद्र पर्यन्त भारत एक पग भूमि भूमि है भारत की अजय संस्कृति अभिजित रहेगी जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण राष्ट्र पर संकट आया है इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास गया इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहजरों को कष्ट दिया महाराज भारत की सीमाएं असुरक्षित है मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है सम्राट नहीं सीमाए सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है कौन करेगा उनके घरों की रक्षा हरं क रहारि शिखा पकडे बहु नो दिवस ये तर्नन्दे भारत मु जैस् चाणक का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं मानूंगा यदि तुम हमें अपराध भाव से ग्रस्त करवा कर ही कुछ बताना चाहते हो तो मैं स्वीकार करता हूँ कि अयोध्या की कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य तो फिर तुम्हारा आचरण इतना क्यों है योजना आरंभ करने से पूर्व मैं अपने निकट के व्यक्तियों को भली भांति लेना चाहता था आचार्य तो किस निर्णय पे पहुंचे तुम स्थितियां कठिन अवश्य है पर वातावरण अनुकूल है तो प्रतीक्षा किस बात की है मैं मृत योद्धाओं को अपने पक्ष में देखना चाहता हूँ किसकी हत्या करवाना चाहती हो तुम समय आने दीजिए सब बता दूंगा इसमें मुझे क्या करना होगा संभव हो तो से मिलने की व्यवस्था ठीक है अनुज से कह मैं तुम्हारी भेंट भित्वाओं के प्रमुख से करवा दूंगा और कुछ समय आने पर कह दूंगा सावधान रहना गुरुकुल को तुम्हारी आवश्यकता है जाओ छात्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे एक बात और बताती जाओ विष्णुगुप्त कब तक यह शिखा बंधन में नहीं आएगी जब तक मैं अपने राष्ट्र को पुनः गौरवशाली नहीं बनाता तब तक यह सदैव मुझे मेरे प्रण का स्मरण दिलाती रहेगी की सूचना तो आपने कहा होता तो मैं तुम्हारा जीवन मेरे मेरे लिए है है उसे मैं मैं किसी भी पर को इसलिए चला यह और ते मे शिष्यगुप्त अक्षयति मैं सेनापति नहीं हूं अब तो मैं बस जीविका पाने के लिए लड़ने वाला एक योद्धा मात्र हूं जीविका के लिए लड़ने वाला हर कोई योद्धा नहीं होता सेरन तुम तो जन्म से योद्धा हो से भटक जाने का अर्थ ध्यय से भटक जाना तो नहीं होता सेरन हां ध्यय बदल जाए तो मार्ग स्वयं बदल जाते हैं मैं पथ वे दोनों से भटक गया हूं यदि यही अंतिम सत्य होता तो आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा नहीं होता सेहरन। भी कितनी विचित्र है कि आज मैं अपने ध्यय की पूर्ति के लिए तुम्हारे मार्ग पर आ खड़ा हुआ हूँ अज्ञानी हूँ फिर भी निवेदन करूंगा आचार्य के महार किसी भी ध्यय तक नहीं पहुंच सकता तुम्हें इतना अविश्वास क्यों से यदि साधन गलत हो तो साध्य भी दूषित होता है मार्ग गलत हो तो ध्यय भी अपवित्र होता है आचार्य यह भी अंतिम सत्य नहीं है उच्च धे के साधन से हो सकते हैं अन्यथा जीविका के लिए युद्ध करने वाला सेहरण किस धे के लिए तक्षशिला के आयोदागार पर आक्रमण कर उसे अग्नि को समर्पित करता इसलिए की वो हथियार यवनों को पहुंचाए जाने वाले थे और यवन उनका उपयोग तुम्हारे ही बांधवों पर करते यही ना कईयों के जीवन की रक्षा के लिए तुमने कुछ प्राण हर लिए तुम्हें अपनाये हुए मार्ग पर खेद हो सकता है पर बर, आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं आचार्य मुझे तुम्हारा सामर्थ्य चाहिए तुम्हारी शक्ति चाहिए तुम्हारा रण कौशल तुम्हारा नेतृत्व चाहिए हमें योद्धाओं की सेना खड़ी करनी है सेनापति क्या आप राज्य में यवनों के विरुद्ध विप्लव करना चाहते हैं विप्लव यवनों ने किया है हमारी मातृभूमि पर आप क्रांता यमन है हमारी धरती पर यह राष्ट्र हमारा है यह धरती हमारी है इस राष्ट्र का यवनों की दास्ता से मुक्ति का मार्ग विप्लव नहीं कहा जा सकता से हरण संग्राम को यवन विद्रोह की संज्ञा दे सकते हैं कोई भारतीय है नहीं आप आज्ञा दीजिए आचार्य कार्य के लिए तत्पर है तुम प्रति को एकत्र करो मैं धन एकत्र करूंगा आचार्य धन की चिंता न करे सेहरण यदि जीविका के लिए हत्या जैसा पाप कर सकता है तो राष्ट्र के लिए धन की भिक्षा भी मांग सकता है और यदि उसे अभिक्षा न मिली तो सहरण सामर्थ्यवानों के स्वर्ण भंडारों से एक मुठी स्वर्ण छीनने का सामर्थ्य रखता है आचार्य आप निश्चिंत हो मार्गदर्शन कीजिए समय आने पर समस्त योजनाओं को तुम्हारे समक्ष रख दूंगा एक और प्रार्थना है सेनापति मैं प्रार्थना के योग्य नहीं हूं आचार्य आचक सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है सेनापति मेरे दोनों शिष्य सतत तुम्हारे संपर्क में रहेंगे मार्गदर्शन देते रहने उत्तरदायित्वों पर सौंपे जा रहा हूँपति अब जो सेहरण पथभ्रष्ट हुआ तो मातृद्रोह का पाप उसके माथे पर होगा सेहरण मां से घात नहीं करेगा आचार्य वधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत करना संस्कृति सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं संस्कृति कोई जाति नहीं है संस्कृति कोई धर्म नहीं है मेरे राज्य में कोई मगध कोई मालव कोई, कोई पंचाल नहीं कोई, कोई नहीं मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानवों को बांट नहीं सकती धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती मेरी दृष्टि में सभी एक है सभी भारतीय है क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूँ बोलो क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूँ सकता हूँ किसी निर्दोष को आहत कर सके या मैं नहीं सह सकता कांटो ऐसी भी कई गुना अधिक पीड़ादायी वस्तु है और भी तो है आचार्य जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायी व हो उसे नष्ट करना ही चाहिए उसे नष्ट होना ही चाहिए चंद्रगुप्त तो कहा था कि चंद्रगुप्त राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना और आज आप ही मुझे पदवीन कर रहे हैं यदि आपको मेरे सामर्थ्य विश्वास न हो तो एक बार कहकर तो देखिए मैं मृत्यु के द्वार भी खटखटा करीवन चाहिए मृत्यु नहीं मेरे जीवन पर तो आपका ही अधिकार है और आपकी आज्ञा के बिना मर भी नहीं पाऊंगा समय सभी रहस्यों को खुल देगा समय की प्रतीक्षा कर अप्लिक अप्शयो अप्लिक अप्शयो के दोनों शिष्य तैयार है की हो रही थी, तो फिर देर किस बात प्रश्न राष्ट्र का है अब यदि एक योग्य सैनिक भी बन पाया तो इसे अपना गौरव समझूंगा पर सेनापति चंद्रगुप्त पहले में राजा ज्ञाओ का दास था अब तो अपनी इच्छाओं का स्वामी होने दो मुझे कर्तव्यों के बंधन को स्वीकार करता हूं पर अधिकार के भाव से मुक्त होने दो मुझे मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढने दो पर आप अग्रज है हमारे मेरे अनुभव पर तुम्हारा अधिकार है मेरे अनुज पर यह अभियान किसी की सीमा से पशुधन चुरा लाने का तो नहीं है किसी की सीमा पर उत्पाद मचाने का तो नहीं है व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के अभियान का नेतृत्व तुम ही कर सकते हो आगे बढ़ो चंद्रगुप्त संकोच मत करो चंद्रगुप्त इस उत्तरदायित्व को तुम वहन करो निश्चिंत रहो योग्यता स्वयं अपने स्वामी का वरण कर लेगी अगरण ठीक कह रहे हैं चंद्रगुप्त चलो अपने अहंकार को समर्पित नहीं किया रुचकान मदरक के मार्ग व कठो की, की भूमि रक्त से नहा उठी और खोपड़ियों को अपने ठोकर में ठुकरा था अलग छेन्द्र आगे बढ़ गया कोई नहीं था कोई नहीं था जो उसका मार्ग रोकता धन्य है भारत की वह पगप भूमि जहां कति ब्राह्मणों ने अलग क्षेत्र का विरोध किया विद्रोह किया और हस्ते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया नतमस्तकों की भूमि के वीरों को जिन्होंने अलग क्षेत्र के भारत में रहते ही अलग क्षेत्र के विरुद्ध विद्रोह किया दुर्भाग्य ही था इस धारा का अपनी भूमि की संतानों पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं का साथ आम भी पौर वान्य शासकों ने दिया अपने ही बांधवों के खड़ग से अपना ही रक्त बाहा था अपने ही बाणों से अपने ही बांधवों के सीने छलने हुए थे अपने ही हाथों से अपने ही घरों में आग लगाई और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर लगा मालव गणराज्य की भूमि से पट गई थी स्त्रियों तक को यवन सैनिकों ने काट दिया पर कोई प्राच्य राज्य उनकी रक्षा के लिए नहीं आया मालव गणराज्य में आत अलग की कराह हजारों स्त्रियों व शैशो में खेल रहे शिशुओं को हथियारों से छलनी कर दिया पर उन ने अत्य निर्दोषक किसी को सुनाई नहीं पड़ा थल नगर के समस्त ब्राह्मणों ने यवनों के विरुद्ध हथियार उठा लिए अपने प्राण दे दिए पर राष्ट्र का सम्मान नहीं दिया वीरों की भूमि निर्दोषों के मस्तकों से पट रही थी और तब भी पराजित जनपदों के तथा कथित स्वामी प्रत्यावर्तन कर रहे अलग से भूमि पर अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे भय सिर्फ यवनों की दासता का ही नहीं है पर उस सांस्कृतिक दासता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है अनुभव कहता है कि पराजित मन पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्राय विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया तो इस राष्ट्र को अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यौनों का बंधन स्वीकार करेंगे आप आज्ञा दीजिए आचार्य हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार है हर हर, मादेव। इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है आचार्य आप मार्ग प्रशस्त करिए हम संघर्ष के लिए तत्पर है तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है उसे जागृत करो उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस राष्ट्र में है पर ध्यान रहे स्तंत्रता का यज्ञ यौवन का बलिदान मांगेगा स्वार्थ का बलिदान मांगेगा और तो और जागृत हो रही का जीवन का बलिदान मांगेगी ध्यान रहे जागृति लक्ष्य है आक्रांताओं से मुक्त लक्ष्य है बलिदान साध नहीं साधन है अथवा बलिदान पौरुष रहित ना हो व्यर्थ ना हो वाह प्रदेश के प्रत्येक ग्राम व प्रत्येक नगर में कह कह मालव मद्रक क्षुद्र क्षत्रिय कठ वसतिक व प्रत्येक गणराज्य में स्वाधीनता संग्राम की अंग्नि को प्रज्वलित कर है पर इस यज्ञ की अग्नि में आक्रांताओं को समर्पित करना है निश्चय करो कि प्रत्येक हृदय में मुक्ति का दीपक जलेगा और वह आक्रांताओं के लिए दावानल बनेगा मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे उत्थिष्ट भारत किया लूटने का इदाम्भी कुमाोरं से पड़ता था शायद पहचानता होगा हैटी सेनापति आय पिता प्रणापति प्रणामति अनापति न जा सकता है जले हि के किन्धार हमारे सेनापति तो आप ही हैं आई कौ यह वीर पिपलीहन के मौर्य कुल के स्वर्गस्थ अधिपति का पुत्र चंद्रगुप्त है और यह वीर मद्रक गणराज्य के गणमुख्य का पुत्र अक्षय है चिरंजीवी भवा और कौड़ के भ्रति के प्रमुख है अपेक्षा से आए कौड़ तो संकोच क्यों कर रहे हो सेनापति हमें कुछ मृतक योद्धाओं की, की आवश्यकता है किसकी हत्या की योजना बना रहे हैं आप सेनापति उनकी जिन्होंने आपके बंधवों की मस्कावती में छल से निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी क्या आपका पुत्र मस्कावती गया था हाँ मस्कावती से लौट रहे मेरे चारों पुत्रों और उनके परिवार की यवन सैनिकों ने छल पूर्वक हत्या कर दी मैं और मेरी पुत्री यहीं थे सेनापति मेरे पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मैं शस्त्र के व्यवसाय से परामुख हो गया था पर यदि शस्त्राघात यवनों पर करना है तो प्रश्न केवल यवनों की हत्या का नहीं है प्रश्न इस राष्ट्र की स्वतंत्रता का है इस राष्ट्र की सुरक्षा का है इस राष्ट्र को संगठित करने का है यवनों से इस राष्ट्र की मुक्ति तो इसका पहला चरण है चंद्रगुप्त मैं तो जीवी रहा हूं आज तक कृषि से अथवा धन के लिए किसी की ओर से लड़कर जीविका प्राप्त करता रहा तुम्हारे शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ भले ही हूं पर तुम्हारे भावों को पढ़ने का सामर्थ है मुझ में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा इसलिए नहीं कि तुम मुझे धन दोगे पर इसलिए कि तुम्हारा शुद्ध है तुम्हारे ध्य की पूर्ति में ही मेरे प्रतिशोध की शांति है। अपने चारों पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध तो आप ले लेंगे आ पर उन सहसरों जीवन की हत्या का प्रतिशोध कौन लेगा जिनकी चिता को कोई आग देने वाला भी शेष न था जिनकी देह को यमन सैनिक रौंदते और जिनके मस्तक को यमन सैनिक ठुकराते चले गए कौन उस पुत्र हीन माता और पति भीन भी विधवा की ओर से प्रतिशोध लेगा कौन उस शैशव में खेल रहे माता पिता विरहित, शिशु की ओर से प्रतिशोध लेगा जिनके पुत्र पति और पिता की यवनों ने निर्मम हत्या की हम लेंगे चंद्रगुप्त हम लेंगे अश्लेषा देख देख तेरे बंधु लौट आए हैं अब मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ किसी दिन नहा की मरवाओगे तुम लोग मुझे अरे कह तो दिया एक बार वो भूतपूर्व सेनापति था अरे भूतपूर्व सेनापति था तो क्या हुआ पता नहीं गाँव में क्यों आया है पुकार कर कह नहीं रहा था कि रुको हम तुम्हारे मित्र है साथ पता नहीं और तो कौन थे यदि गाँव में हमें ढूंढ रहे होंगे तो पर हमें क्यों ढूंढेंगे हाँ न ढूंढ रहे होंगे तो अब धन चाहिए तो थोड़ा सा आस तो करना ही पड़ेगा पर यह तो दुस्सा साहस हो गया बैल सीधे रास्ते जाना था तो उससे कहा आ बैल मुझे मार तुम पहली बार आये थे ना इसलिए घर गए हो हाँ तुम ढूंढो तो वीर हो ना यदि गाँव में किसी को ज्ञात हुआ कि हम लोग ये पराक्रम करने जाए तो तो। निश्चिंत हो जाओ मिल, जिनकी भुजाओं में शक्ति होती है वो यही करते हैं सिर्फ तरीका बदल जाता है वो यवन टूटने का देश को किसी ने स्वागत किया तो किसी ने समर्पण फिर भी लोग कहते हैं की वो महान योद्धा था विश्व विजय की कामना से निकला था इसलिए तू भी महान बनने का विचार कर पहले तो तुम लोगों ने मुझे बहकाया अब सांत्वना दे रहे हो और तो गलत को सही करने का प्रयास कर रहे हो या हम नहीं कह रहे हैं यह तो शक्तिशालियों की परंपरा है बंधु मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ यदि मुझसे किसी ने पूछा तो मैं सब सच सच बता दूंगा और नहीं था जाति ऐसी सफल का कोई भी साथ नहीं देता क्या मतलब है तुम्हारा यदि मैं सफल होता तो लोग मेरे घरों में भी साथ देते कुछ लोग तवस्त देते क्यूँकी धन तो धन होता है वह ना तो अच्छा होता है ना बुरा नहीं नहीं मैं नहीं मानता मैं सब सच सच बता दूंगा मरेगा तू डर गया तू डे धीरे सब ठीक हो जाएगा ठीक हो या ना हो प्राब्लम तुम्हारे साथ नहीं देने वाला तुम चुप रहेगा या नहीं तुम लोग मुझे चोर क्यों बनाना चाहते हो क्यों किसी हमारी भावना को ठेस नहीं पहुंचती? चोरों के साथ चोर सुरक्षित महसूस करता है अरे पगले हम तो रोज की आय के लिए लड़ने वाले योद्धा है आपत्ति काल में ही पद ऐसी भटक जाते हैं चाचा चाचा कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें दादा ने तुमको बुलाया है जल्दी चलो अरे सुन किसी तीन व्यक्तियों को तुमने दादा के यहाँ पे देखा है मैं अकेला नहीं जाऊँगा तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे बुला तो तुझे है अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं चले मैं सबको बता दूंगा दे कि तू किसी को नहीं बताएगा क्यों अब तुम्हारी वीरता हिरन हो गई चलो दादा ओ दादा मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कहां मरने गया था कहा चंद्रगुप्त ये हमारे गाँव का सबसे होनहार गुत्था है और ये हैं हमारे सेनापति तुम इन दोनों के साथ आज कहां घूम रहे थे दादा हम साथ साथ हाँ साथ साथ रहना चाहिए एकता में बल होता है ठीक कह रहे हमारे साथ हैं हमारे सेनापति है तुम हॉल क्यों रहे हो प्रथम परिचय में ऐसा होता है दात ठीक कह है रहे हैं ठीक है अब तुम तीनों जाओ और गाँव के समस्त योद्धाओं को रात्रि के समय हमारे यहां एकत्र होने को कहो ठीक है, थीक है। युद्ध कि बीचा युद्ध धरती धरती मातृभूमि युद्ध मातृभूमि और जो विरं का साथ देंगे, उनके होगा। इस देगे उपर धरी क्रता स्वार्थ आक्रान्तां कार भूमि खेडना ध्येय इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारा नेतृत्व तक्षि के आचार्य व कुमार चंद्रगुप्त करेंगे जो धन के लिए साथ देना चाहते हैं वो धन के लिए दें जो धे के लिए साथ देना चाहते हैं वो ध्यय के लिए दें दोनों ही स्थितियों में जीविका के लिए धन तो मिलेगा और मेरा ऐसा अनुभव है कि जहां ध्यय शुद्ध हो वहां आवश्यक धन प्राप्त करने के मार्ग सुलभ हो जाते हैं मुझे विश्वास है कि धन और कीर्ति दोनों अर्जित करने की क्षमता तुम्हारी भोजाओं में है इस धरती की मुक्ति के लिए शौर्य और पराक्रम दिखाने का सौभाग्य हमारे जीवन में आया है हम इस धरती के लिए कुछ कर सकें तो इससे हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा हमारे पूर्वजों का गौरव बढ़ेगा और हमारे कुल के पुण्यों में अभिवृद्धि मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है वो तुम्हें पुकार रही है, उसकी पुकार सुन दौड़ना दौड़ना तुम्हारे हाथों में है, निर्णय करना है मैं मातृभूमि के लिए लड़ने को, को तैयार हूं मैं भी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार हूँ गुरुकुल की ऐसी अपेक्षा है कि तक्षशिला का प्रत्येक स्थानीय शिक्षक अपने छात्रों को वनों के विरुद्ध संग्राम के लिए प्रवृत्त करें किसी भी स्थिति में छात्रों को समर में उतरने से न रोका जाए पर क्या यह उचित होगा कि छात्रों की शिक्षा रोक उन्हें रण में प्रवृत्त किया जाए जहां शिक्षक होंगे वहां शिक्षा भी होगी और शिक्षक कहां तक नहीं पहुंच सकता अज्ञान के अंधकार को काटने वाले शिक्षक की पहुंच तो अंधकार का नाश करने वाले रवि से भी अधिक समर्थ होती है आचार्य फिर आप चिंतित क्यों होते हैं और यदि शिक्षा रोकनी पड़ती है तो उसे रोक दिया जाए क्योंकि जो शिक्षा यह नहीं सिखाती की राष्ट्र सर्वोपरि है राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि शिक्षा व्यर्थ है उसे रोक दिया जाना चाहिए क्या उतरने दो उन्हें संग्राम में और मैं वहां उन्हें राष्ट्र धर्म का पहला पाठ पढ़ाऊंगा यदि आप में शक्ति ना हो तो किन्तु आचार्य विष्णुगुप्त हमें और गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न आग से खेलने का है मैं विचार कर चुका हूं विचार आपको करना है गुरुकुल छात्रों को संग्राम में ले जाएगा और जो कोई उसके मार्ग में आया वह जीवित रहेगा वह उसका साथ देगा जो जीवित नहीं रहेंगे आचार्य विष्णुगुप्त जितना आप सोचते हैं उतना ये कार्य आसान नहीं है अमृत की अपेक्षा रखने वालों को जीवन में विश्वास के लिए भी तैयार रहना पड़ता है आचार्य और परीक्षा हमारे सामर्थ्य की है कि क्या आज हम राष्ट्र के लिए विश्वपान करने वालों को जन्म दे पाएंगे आचार्य विष्णुगुप्त यवनों से लड़ना खेल नहीं है सामर्थ्य जीवन दुर्बलता मृत्यु यदि राष्ट्र दुर्बल रहा तो यह राष्ट्र नहीं रहेगा अतः इस राष्ट्र का मृत्यु से खेलना भी सीखना होगा मैं काल का आह्वान कर चुका हूं क्या आप मृत्यु से खेलने के लिए उद्यत है आचार्य आप विवेक व शांति से काम लीजिए काश यही आपने अलग छिंद्र से कहा होता तो गुरुकुल आज आपको यहां सहयोग देने के लिए निमंत्रित नहीं करता जा या यही कथन आप उनसे कह जिन्होंने युद्ध में अपने स्वजनों को खोया है जा यही विचार आप उन्हें दे आइए जो यमनों के रक्त से अपने पूर्वजक तर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जाइये आपके आप सहयोग के बिना भी विष्णुगुप्त बहुत कुछ करने में समर्थ है इसे जाना है जाए अभी इसे क्षण अभिराज ने मुझे अपमानित करने के लिए जीवित छोड़ दिया था मुझे मेरे अपराध का दंड वो जीवित रख कर देना चाहते थे उस रात तक्षला की विधियों में तक पागलों की तरह चीख चीख कर खूब रोया पर एक अपराधी को बना सांत्वना कौन देता मैं उस रात अंधेरे में मुंह छिपाए तक्षिला से चला गया तक्षिला छोड़ने के बाद गांधार के बिहड़ों में आटोविक जातियों के साथ भटकता रहा घूमता रहा तकशिला लौटने का साहस ना हुआ उन योद्धाओं के संग रहते रहते मैंने भी जीविका के लिए किराए पर हथियार उठाना स्वीकार कर लिया धन के लिए किसी भी ओर से लड़ सकता हूं क्या भृत योद्धा बनने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग नहीं था था दो मार्ग थे जीवित रहकर पग पक, पक पर अपमानित होने से बचने के लिए आत्महत्या कर लो या किसी अन्य देश में शरण लो दूसरा मार्ग तो आप अपना सकते थे अक्षय शत्रु देश में एक निष्कासित सेनापति शत्रु देश के शासक के हाथ का खिलौना ही हो सकता है और मित्र राज्य में तो उसके लिए कोई स्थान होता ही नहीं भागने को कहीं भी भाग जाता मुंह छिपा कर कहीं भी जी लेता मगर अपने अतीत से कैसे भागता अतीत तो पीछा नहीं छोड़ता आंभी से उसकी छाया से मृत्यु के भय अथवा अपमान की लज्जा से कोसो दूर भाग जाता मगर मेरे अंदर जो आत्म आत्मग्लानी घर की बैठी थी उससे कैसे भाग था वो तो पल पल काट रही थी अपनी भूमि के अपराधी हो और दोष मेरा था पर तुमसे भी बड़े दोषी तो राष्ट्र के सीने पर बैठे हैं सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता अक्षय किसी दूसरे का अपराधी होना अपराध बोध से ग्रस्त मन को मुक्ति नहीं दे सकता यवनों के के आगमन समय आप कहा थे गांधार के में घूम रहा था कईयों ने कहा कि यवनों को मृत योद्धाओं की आवश्यकता है पर मैं नहीं गया क्या उसके बाद तकशिला से कोई संपर्क नहीं रहा अनुजेव ने मुझे वापस बुलाने का बहुत प्रयास किया पर मैं गया नहीं भी संभव तक क्षमा भी कर देता पर मैं अपना मार्ग बदल चुका था और कुछ दिनों पूर्व देव से सूचना प्राप्त हुई कि तकशिला के अयोध्या के हथियार यवन सैनिकों को दिए जा रहे हैं जिनका प्रयोग अपने ही लोगों पर होना था अतः अनुज की योजना अनुसार मैंने व मेरे साथियों ने अयोध्यागार से हथियार चुराने का प्रयत्न किया रक्षको साधान अयोगा रक्षकोडे मि कक्षे शरणसर अनुज कार्य पुन बहार आचार्य अनुज के द्वारा ही मुझ तक पहुंचे थे अर्थात आचार्य तपोनिधि व अनुज इस संग्राम में पूरी तरह हमारे साथ थे पूरी रात बाहर ही बितानी है क्या भी राजा ओम औरा है माता तक तो तुमने कभी मांग कर नहीं लिया अपेक्षा तक मा भी तो ऐसी नहीं थी माता कल और आज में क्या परिवर्तन हो गया पुत्र कल तक स्वयं व गुरु परिवार के पोषण का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर था आज से परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया है आज से उन लोगों का उत्तरदायित्व भी मुझे वहन करना है जो मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े है कौन अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं यवनों के बंधन ऐसी राष्ट्र को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं ओम क्षत्रिय के घर से अब सिर्फ अन्न की ही अपेक्षा नहीं है माता तो और क्या चाहते हो भूदे रक्त का मूल्य देकर भी नहीं चुकाया जा सकता पर राष्ट्र के लिए जो रक्त बहेगा उसका मूल यह आंकना तो राष्ट्र का अपमान करना है और रण संग्राम में तो रक्त तो बहेगा ही इस राष्ट्र को युवा रक्त की आवश्यकता है तेरी शक्ति तेरा सामर्थ्य इन सब की आवश्यकता है मैं कुछ समझी नहीं भूदेव यवनों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बहने वाले रक्त की आपूर्ति कैसी होगी माँ योद्धा का स्थान तो योद्धा ही लेगा क्या तेरे रक्त तेरी शक्ति तेरा सामर्थ्य तेरे पुत्र में वो साहस नहीं कि यवनों को अपने कुल के गौरव का परिचय दे भीतर आओ भूदेव जब तक मुझे अभाव नहीं होगा तब तक मैं इस राष्ट्र को भी अभाव नहीं होने दूंगी भूदेव मेरा परिवार सामर्थ्य की सीमा टूटने तक इस मातृभूमि के लिए लड़ने वाले का साथ देगा मुझे अपने कर्तव्य पालन से वंचित मत रखिएगा अपना अधिकार नित्य लेते रहिएगा मेरा पुत्र यदि युद्ध में जाने योग्य होता तो मैं उसे अवश्य भेजती पर इसके अतिरिक्त मेरे अधिकार की किसी भी वस्तु का अभाव योद्धाओं को हुआ तो उसे मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगी मेरी इस व्यवस्था के अतिरिक्त मेरे परिवार की संपूर्ण शक्ति व सामर्थ्य राष्ट्र कार्य में समर्पित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ भूदेव तुम्हारी यह भावना ही हमें बल देगी माँ और ये अर्थदान ये अर्थदान भी तो बहुमूल्य है सदैवी रहूंगा शाह कैसे गौराम आचार्य विष्णुगुप ने ठीक ही कहा था कि यदि तुम माँ को समझा सको तो उसके अधिकार की समस्त वस्तुएं तुम्हारी होंगी उसका परिवार तुम्हारा होगा उसकी शक्ति उसका सामर्थ्य तुम्हारा होगा अगर वह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मार्ग कोई नहीं रोक सकेगा यदि तू परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता परिवर्तन का माध्यम तो तू ही हो सकती है हम तो मात्र साधन है हमारी प्रेरणा तो तू ही है मैं तेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हूं विष्णु इस देश का भविष्य स्त्री ही निश्चित कर सकती है तुझ में सामर्थ्य नहीं है तो तेरी संतानों में कहां से होगा तुझे चुनौती है खूब सुना है तेरे बारे में बात बात में बहका लेता है विद्रोह करूंगा और युद्ध के लिए जाऊंगा तू चुप करेगी तो सब चुप हो जाएंगे इतना बता देगी यदि तुझ पर आकर माहौल तो क्या मैं चुप रहूंगा क्या यह चुप रहेगा तो तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों हैं क्या उसकी स्मिता का कोई मूल्य नहीं यदि तूने इसे अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है मर तो तू भी मिट्टी ही होगी पर फिर भी वह मिट्टी हमारी मां होगी क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है जहां उनका अर्दन चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है जहां उन यवनों का टहास चुप करा दे यहाँ कौन है रे तू जो सीधा मन पर वार करता है यही तो दुख है कि जो प्रसव पेड़ा दिए बिना घर आए उसे तो अपना पुत्र नहीं मानते पर मन को तो बहुत दुख दिया है तूने ने कपूत होना चुप रहे पता नहीं कितनों को कष्ट देगा चल बेहतर चल अरे आज्ञा तो दे चुकी हूं ले जाना इसे अब तो भीतर चल तू आज्ञा नहीं देती तो भी मैं उसे ले जाता कपटी है तू क्या उचित नहीं होगा कि सट्रो फिलिपस को तक्षिला में हो रही गतिविधियों की सूचना दी जाए मुझे कुछ तो सोचने दीजिए सेनापति कहीं हमारी ओर से बहुत देर न हो जाए प्रणाम तक्षशिला देश क्या हो रहा है तक्षशिला में अनुजेश क्यों अग्नि की तरह हो जाए तक्षशिला के भवनों से आकाश की ओर लपक रही, रही है क्यों ब्रह्मचारियों की ज्वालाएं तक्षशिला की प्रत्येक विधि में धड़क रही है कुल से निरंतर उठने वाले स्वरों में परिवर्तन क्यों है अनुजदेव क्यों तक्षशिला के प्रत्येक नागरिक के माथे पर बल पड़ने लगे हैं क्यों ब्रह्मचारियों ब्राह्मणों व शिक्षकों की सांसों के स्वरों में किसी तूफान का संकेत है अनुजदेव क्यों संभवता तक्षिशिला विद्रोह के लिए तैयार हो रही है तक्षिशिला है सब कुछ संभवता है तो निश्चित क्या है अनुज वर्तमान परिस्थितियों में कुछ भी असंभव नहीं है तक्षिशिलाधीश तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो अनुज मै सत्य ही कह रहा हूं कौन है वह जो विद्रोह की आग को तक्षशिला के घर घर पहुंचा रहा है एक हो तो बताऊं तक्षशिला जितने हैं उतने बताओ तक्षशिला का गुरुकुल समस्त ब्रह्मचारी ओ तो ये शिक्षक ऐसे नहीं मानेंगे पर इनका सूत्रधार कौन है आचार्य विष्णुगुप्त क्या वह शिक्षक तक्षशिला में वापस आ गया हां तक्षशिला देश कौन है यह विष्णुगुप्त इस आदमी ने मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाने से इंकार कर दिया था पर कौन है यह क्लाइट तक्षशिला भारत का श्रेष्ठ विद्यापीठ है और वह तक्षशिला के इस विद्यापीठ में राजनीति का श्रेष्ठतम शिक्षक है शिक्षक है तो उसे बंदी क्यों नहीं बना लेते और दूसरे क्षण संपूर्ण तक्षशिला आग की लपटो में लिप्टी होगी क्लाइट उसे बंदी बनाने का अर्थ है तक्षशिला के प्रत्येक नागरिक से शत्रुता उत्तरापद के समस्त गुरुकुलों से शत्रुता उन समस्त जनपदों से शत्रुता जिनके मंत्रियों या राजकुमारों ने तकशिला में शिक्षा ली हो तो क्या हम विद्रोह एक विष्णु गुप्त की शक्ति उसके छात्र है यदि उन्होंने किसी प्रकार लोगों को भड़काने का प्रयास किया तो उन्हें बंदी बना लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी अनुज और यदि परिणाम अपेक्षा के विपरीत आए तो तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो अनुज तला के हित में मैं और विचार करने की प्रार्थना कर रहा हूं कहीं तुम टरते तो नहीं अनुज आप आज्ञा दे तो मैं अभी विष्णुगुप्त को कारावास के पीछे ढकेल अपने साहस का परिचय दे सकता हूं किसी भी स्थिति में यह मूर्खता मत करना अनुज तो मेरे लिए क्या आज्ञा है तक्षिशलाधीश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहो मैं स्वयं स्थितियों का अध्ययन कर तुम्हें आदेश दूंगा तब तक मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो जाओ क्यों आज्ञा तक्ष राकेश क्या यह तुम्हारा विश्वसनीय व्यक्ति है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं सेनापति चलिए अपनी पीड़ा हम लोगों के साथ बांट सके क्या इतने भी योग्य नहीं हैं मेरी पीड़ा मेरी संपत्ति है चंद्रगुप्त उसमें सहभागीष्णुगुप्त विष्णुगुप्त इसमें दो ही संभावनाएं संभावना है सारी संभावनाएं जानता हूँ अनुजेव और कौन है वह तक्षशिला का शत्रु जो तक्षशिला में छिपकर तक्षशिला की सत्ता को चुनौती दे रहा है तो कल रात आप कहा थे विष्णुगुप्त विधियों में कौन सी विधि कौन सा मार्ग वे दोनों से भटक गया हुआ चाहे से सहायता मांगेगा नहीं वो हमें सहायता देने के लिए विवश करेगा सुनो सुनो रुको हम मित्र हैं मुझे कुछ तो सोचने दीजिए सेनापति तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों है? क्या उसकी स्मिता का कोई मूल्य नहीं यदि तू ने इस अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है मर तो तू भी मिट्टी ही होगी पर फिर भी वह मिट्टी हमारी मां होगी क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं उनका हृदय चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है जहां उन यवनों का टहास चुप करा दे क्यों ब्रह्मचारियों ब्राह्मणों व की सांसों के स्वरों में किसी तूफान का संकेत है अनुजदेव क्यों मुझसे सावधान रहना विष्णुगुप्त और तुम मुझसे गुरुकुल के छात्रों को बंदी बनाया जा सकता है ऐसी स्थिति में भी हमें संयम से काम लेना है पर वे हमें बहुत दिनों तक कारागार में बंदी बनाकर नहीं रख सकेंगे और कारागार में भी हमें कारागार के अधिकारियों को यह प्रतीत कराना है कि हमारा संग्राम हमारी मातृभूमि की मुक्ति का संग्राम है हमें उनके हृदय पर विजय पानी होगी आचार्य विष्णुगुप्त आपको राज प्रसाद में उपस्थित होने का आदेश दिया गया अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है तुम सब बैठ जाओ हम भी आपके साथ आएंगे आचार्य तुम सब निश्चिंत रहो मुझे कुछ नहीं होगा आचार्य इतनी आसानी से विश्वगुप्त नहीं मारेगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है चलो आज तुम्हारे साथ भी सत्संग हो जाए मुझे किसने बुलाया देवी मैंने ही आपको बुलाया है आचार्य और आज्ञा तो आमभी के नाम पर दी गई है क्या तक्षिणा के राज परिवार में एक स्त्री का इतना स्थान है की उसके नाम से आज्ञा दी जा सके कौन हो तुम कह कह राज पर्वतेश्वर की पुत्री कह कह राज और जाते जाते बहुत सारे समझौते करा गया और एक राजनीतिक समझौते की वेदी पर उसने एक अबला की भावनाओं की हत्या कर दी राजनीतिक मैत्री के नाम पर वो पर्वतेश्वर की पुत्री का पाणी ग्रहण के साथ करा गया आपको इस का पता नहीं है को पता है है कि आपने मुझे यहां बुलाया है। पता चल जाएगा कल्याणी आम्भी की पत्नी है तो वो इस धरा की पुत्री भी आप खड़े क्यों है बैठे ना मुझे यहां क्यों बुलाया देवी आचार्य से आपके बारे मेंचार्य इंद्रदत्त ने कहा था की जब भी अपने स्वजनों की याद आए तो गुरुकुल चले जाना हर रूप में तो वहां अपने स्वजनों को पाएगी आंबी की परिणीता को गुरुकुल जाने की आज्ञा नहीं है आचार्य अपने कुल की मर्यादा का सभी को पालन करना पड़ता है कल्याण की चौखट पर दूसरों को दान देने वाले ने मुझे स्वीकार कर लिया एक और अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए एक पराजित सम्राट ने अपनी पुत्री का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार को दृष्टि में रख दूसरे शासक ने उसका हाथ थाम लिया इनमें किसे अपना स्वजन कहू आचार्य स्वयं को संभालो कल्याणी कैसे संभालो स्वयं को आचार्य रणभूमि में गिरे मेरे बंधुओं का आज तक मुझे सुनाई दे रहा है स्मृति पटर पर खून से लथ पथ क्षत योद्धा मानो मुझे पुकार कर कह रहे हैं कल्याणी हम आ ऐसा लगता है मनुष्य तक्षला की विधियों से उठा है मेरे बहुत निकट है पर तक्षला के राजप्रसादों ने उनका मार्ग रोक रखा है और जब तक्षला दीश के मुख से अपनी ही मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील अपने ही स्वजनों के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्र चक्रों का स्वर सुनती हूँ तो मन विद्रोह कर उठता है सब कुछ तहस नहस कर देने को मन चाहता है भाग जाने को मन चाहता है मर्यादा को क्या आपकी व्यवस्था में भी मेरी का कोई मार्ग नहीं यो से हार कर तो हर कोई मर सकता है पर यंत्रओं पर विजय पा बहुत कम मुक्त होते हैं कल्याणी कल्याणी मर जाएगी मुक्त हो जाएगी पर उससे क्या के तेरी मुक्ति में ही तेरे प्रश्न का समाधान है एक कल्याणी यंत्रणाओं से मुक्त हो जाएगी तो दूसरी कल्याणी दूसरी यंत्रणाओं से ग्रस्त हो जाएगी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आचार्य तो सुन कल्याणी इस समाज के मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है यानी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं जिन्हें मार्ग दिखाना होता है आज वही मार्ग पूछ रहे हैं आचार्य हाँ कल्याणी तो स्त्री है इसलिए तेरी ओर मैं और अपेक्षा से देखता हूं इस संसार को बदलने का सामर्थ्य स्त्री में है अपने सामर्थ्य को पहचान अगर स्थितियां स्वीकार नहीं है तो उन्हें बदल ये स्थितियां ही तो तेरे गर्भ व ज्ञान को चुनौती दे रही है उन्हें स्वीकार कर याद रख उत्तर तेरे गर्भ में ही जन्म लेगा क्या वो सामर्थ्य मुझे प्राप्त होगा जिसके भीतर जितना सत्य होगा उसे उतना ही सामर्थ्य प्राप्त होगा कल्याणी इसलिए कहता हूं स्थितियों से भागने का प्रयत्न मत कर उसे यदि पुरानी मर्यादाएं तेरे मार्ग में आती है तो नवीन संरचना कर जहां तुम मुक्त हो पुरानी मर्यादाएं स्वयं तेरा मार्ग छोड़ देंगी उठ निराश निराशम अपने को योग्य बना प्रयास कर तक्षशिला का भविष्य तो तुझे ही लिखना है वह तो तेरे अंक में ही आकार लेगा सुख व शांति का पत्र तुम्हें प्राप्त हो कल्याण अब राज से आज्ञा चाहूंगा कुछ पल रुके आचार्य मैं अभी आई कल्याणी की ओर से यह स्वीकार में मेरे पिता से प्राप्त बहमूल्य रत्न इस पर सिर्फ तेरा अधिकार कल्याणी क्या इस राष्ट्र का मुझ पर कोई अधिकार नहीं क्या आप भी मेरे मार्ग में बाधा डालेंगे भारति स्वय समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारति भारती स्वयं वा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकार अमर्त्यवीरपुत्र हो दृढ प्रतिज्ञा सोचलो प्रशस्त पुण्य पंथ है पढे चलो बहे चलो अमर्त वीर पुत्रज्ञ प्रशस्त पुण्य पढे चलो बहे चलो असह्यश्मीकी दिव्यता हसि सपूमि आ आ असंख्य के तेरी रश्मियां बिखेरने गदा हंसी सवा मातृभूमि के रूपो नर शौर्य सा हंसी असंख्य के तेरी रश्मियां बिखेरने गदा हंसी सवा मातृभूमि के रूपो नर शौर्य सा हंसी उसे। दिन्द दिन्द दिन्द सिंधु में रा से जलो प्रवीर हो बनो बढ़े चलो बढ़े चलो सिंधु में से जलो, रवीर हो सु बनो बढ़े चलो बढ़े चलो सैनिकों तकशिलाधीश का आदेश है विद्रोहियों को बंती बना लो ङ्ग शृङ्गसे प्रबुद्ध शुद्ध भारति स्वयं प्रभासमुज्ज्वल स्वतन्त्रता पुकारति अमर्त वीरपुत्र हो दृढ प्रतिगसो चलो प्रशस्त पुण्य पन्तः पढे चलो बढे चलो असङ्ख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दीर्घदाहसि सपोद मातृभूमि के रुपोल शूरसाहसि आरा सिंधु में सुर चलो बढ़े चलो मेरे देशवासियों से इस राष्ट्र की मुक्ति के लिए सहस्रों छात्र सहस्रों योद्धा इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए निकल पड़े हैं हो सके तो उनके मार्ग को प्रशस्त करना पर उनके मार्ग की बाधा मत बनना यवन हमारे शत्रु हैं और यवनों से इस राष्ट्र को मुक्ति दिलाना हमारा लक्ष्य है और जो कोई भी हमारे मार्ग में बाधक सिद्ध होगा मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा करने का उत्तरदायित्व इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का है इस राष्ट्र के गौरव को अब कलंकित मत होने देना निर्भय और निडर होकर वनों के शासन का विरोध करो उन शासकों का विरोध करो जो यवनों का साथ देने में अपना गौरव समझते हो इस राष्ट्र के भाग्य विधाता तुम हो अपने भय और पराजित भाव के कवच को तोड़कर बाहर आओ इस राष्ट्र की जय करो विजय निश्चित है हर हर मारे। हर हर, हर, हर सिंधु से चलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो सेनापति क्लाइटार्कस को सावधान रहने को कहा जाए तक्षला की स्थिति का विस्तृत विवरण तुरंत मुझ तक पहुंचाने का आदेश दिया जाए को फ्लाइटार्कस की किसी भी प्रकार की सहायता करने का आदेश दिया जाए शत्री आपकी सेवा में उपस्थित भेजो उन्हें दरत ने आपको मिलने की अनुमति दी है जा सकते हैं आप लोग तुम्हारा स्वागत है पोरस शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है कई के, के, के ग्रामों में क्या हो रहा है बोरस क्षत्र में आपको सूचना देने वाला ही था पर, पर हमें सूचना पहले प्राप्त हो गई तुम्हारे गुप्तचर पहले तुम्हें सूचना देंगे क्योंकि तुम उनके शासक हो हम नहीं हम आक्रांता है यही हमारा दोष है हम में विजयी होने की क्षमता है यही हमारा दुर्भाग्य है यही सच है ना पोरस क्षत्र मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था क्या तुम्हें प्रतीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई या तुम्हारे मंत्रियों ने तुम्हें यह सलाह दी कि छत्र के आदेश की प्रतीक्षा के नाम पर स्थितियों को थोड़ा और पिगड़ने दो ताकि सचमुच यौनों को इस भूमि से हटाया जा सके आप हमारे मित्र हैं क्षत्र हम तुम्हारे शासक हैं पोरस पूरे भारत के शासक हम तुम्हारी दया पर यहां नहीं जी रहे हमारे खड़क में शक्ति है वो तुम से शत्रुता का निर्वाह भी कर सकती है कुछ सिर्फ एक गांधार सिर फिर से डाकुओं को जमा कर यवन सत्ता को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं और आप मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं गांधार के ब्राह्मण में ब्रह्मचारी गांधार और केकए के गांव में घूम घूम कर यवनों के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं और केक राज अपने सीमा में हो रहे उत्पाद को रोकने के लिए मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं आप भी तो उन मूर्ख ब्राह्मणों की तरह यवनों के नाश की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे ना के, के राज मैंने अलक्षेंद्र से मित्रता का हाथ मिलाया है क्षत्र तो जीवन पर्यंत उसका निर्वाह भी करूंगा यहां आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व जब हमारा है तो यवनों के नाश की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम तो उन का सर लाकर दो हमें जो यवन सत्ता को उखाड़ना चाहते हैं एक भी मस्तक ये यवनों के विरुद्ध उठा हो या तो यवनों के कदमों में झुका हो या अपने धड़ से अलग यवनों की ठोकरों में हो यदि आप नहीं कर सके तो मेरे सैनिक अपने राज्य की रक्षा करना जानते हैं पोरस, अब आप जा सकते हैं अपने मन से कटता निकाल दीजिए क्षेत्र मैं इस पर विचार करूंगा क्षेत्र प्रणाम एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया आपने अभी अभी कहा था कि आप हमारे मित्र हैं तो आपको स्मरण करा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं अलक्षेंद्र राजा थे उन्होंने एक राजा के साथ राजा की तरह व्यवहार किया पर मैं अलक्षेंद्र का शत्रु हूं यवन साम्राज्य का सेवक यदि आप विद्रोहियों का नाश नहीं कर सके तो एक सेवक दूसरे के साथ सेवक सा ही व्यवहार करेगा कहां जा सकता है वह ब्राह्मण प्रत्येक घर की तलाशी क्यों नहीं करवा लेते करवादेश असंभव है मैंने पहले ही कहा था उस ब्राह्मण को बंदी बना लो उसे बंदी तो अब भी नहीं बनाया जा सकता क्लाई उसे केवल समझाया जा सकता है मनाया जा सकता है क्या वो मान जाएगा ये मैं कैसे कह सकता हूं पर, पर वह है कहां संभवता कांधार में भी ना हो तो मार्ग क्या है क्षत्रि का हम क्या उत्तर देंगे तक्षशिलाधीश तुम्हारे पास की मार्ग है मुझे मैं तो आपकी आग आज्ञा का दास हूं तक्षशिलाधीश मैं तुमसे मार्ग पूछ रहा हूं अनुजेव क्षमा करे देव पर मैं स्वामी के हित में सत्य ही कहूंगा गंधक के ढेर पर बैठी हुई तक्षशिला नगरी किसी चिंगारी की प्रतीक्षा कर रही है किसी क्षण में विस्फोट हो सकता है क्या हो गया है तुम्हारी को इसीलिए मैं निवेदन करूंगा जहां तक हो सके संघर्ष की स्थिति को टाला जाए वक्षत्र फिलिपस को आगमन की सूचना भेजी जाए तब तक हम क्या करेंगे स्थितियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास और यदि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई तो, तो... दो विद्रोहियों की हत्या कर दी जाए नहीं दिश। उन्हें फांसी पर लटकाया जाए ताकि विद्रोहियों को वा उनका समर्थन करने वाले जन सामान्य में भय उत्पन्न हो पर तक्षशिला के निकटवर्ती ग्रामों और नगरों में हो रहे उत्पाद को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे सेनापति कस यवन सैनिकों को वहां भेजा जा सकता है ठीक है यवन सैनिक विद्रोहियों पर नियंत्रण पाने के लिए तक्षशिला से बाहर जाए हमारी सेना भी उनका साथ देगी, और यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो क्षत्र फिलिपस को तक्षशिला आने की सूचना भेजी जाए और तब तक अनुज तुम तक्षशिला पर नियंत्रण रखना व उस ब्राह्मण को ढूंढने का प्रयास करना किसी भी प्रकार वह ब्राह्मण हमारे हाथ लगना चाहिए जीने क मन नी कर्ता इन्द्र के हा युद्ध में पराजित हो में नहीं करता था अपमान उसके दास के हाथो बिना युद्ध कि अपमानो कल्याणि कहती थी कि मैं से डरता था मातृभूमि की रक्षा तो हम नहीं कर पाए और आज जो रण बांकुरे अपनी मातृभूमि को मुक्त करने कराने निकल पड़े हैं उन्हें रोकना पड़ रहा है किसी भी डम्पना है ये इंद्रदत्त कसी भी डंपना भाग्य का लिखा आप कैसे बदल पाएंगे सम्राट तुम भी मुझे सांत्वना ही दे रहे हो इंद्रदत्त मोह नहीं छूटता है इंद्रदत्त सत्ता का मोह नहीं छूटता एक बार जो शासन के आसन पर बैठ जाए उसका मुंह छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है नौ घाव सहकर जो पर्वतेश्वर गर्वोन्नत मस्तक उठा लक्षेन्द्र के समक्ष जा खड़ा हुआ था वही पर्वतेश्वर उसके एक दास के हाथों अपमानित होता रहा है क्यों क्यों पर्वतेश्वर इतना विवश है वृद्धावस्था में भी जीवन का मौ क्यों नहीं छूता मेरा साथ देने के लिए बेवश हो मैं आपका सेवक हूं सम्राट मन चाहे तो सेवा करना पर दास नहीं बनना इंद्रदत्त क्योंकि दास की अपनी कोई गरिमा नहीं होती है कोई इच्छा नहीं होती है वर्मा मैं कल्याणी का हाथ आम भी के हाथ में कदापि नहीं देता हो सकता है मैं आचार्य विष्णुगुप्त से मिलने का प्रयत्न करूं क्यों संभवत सम्मान से जीने का कोई मार्ग मिल जाए विद्रोह के सूत्रधार भी तो वही है ना काश विष्णुगुप्त तुम्हारा कहा मैंने पहले माना होता आपने कोई उत्तर नहीं दिया सम्राट अब हम प्रयत्न नहीं तो कर सकते हैं तो इंद्रदत्त भी करके देख लो गांधार में विद्रोह पर नियंत्रण पाना आम भी वो क्लैटरकस के लिए कठिन होगा और विद्रोह से बढ़कर विद्रोह की सूचना यौनों के मनोबल को तोड़ेगी इससे अन्य जनपदों में विद्रोह के लिए प्रयत्नशील हमारे सहयोगियों व नागरिकों का मनोबल बढ़ेगा अश्वाटकों ने अलग के भारत में रहते ही विद्रोह किया था अतः वहां गांधार में विद्रोह की सूचना प्राप्त होते ही पुनः विद्रोह होने की संभावना है क्षेत्र कहके में हुए जागरण नहीं होगा अतः वह विद्रोह को कुचलने का पूरा प्रयास करेगा हमें उसे अपने नगर से बाहर निकाल तक्षशिला की ओर प्रयाण करने के लिए करना होगा और वहां निकलेगा फिलिपस हमारा पहला लक्ष्य है हमें उसे मार्ग में ही साधना होगा पर क्या यह संभव है आचार्य कठिन अवश्य पर असंभव नहीं आपने कोई योजना बनाई है आचार्य शेरण हमें अपने लोगों की सहानुभूति चाहिए यदि हम फिलिप की सेना के भारतीय योद्वाओं में असंतोष उत्पन्न कर सके तो जो हथियार हमारे लोगों पर उठते हैं वे यवन योद्वाओं पर भी उठ सकते हैं मैं समझा नहीं आचार्य यवन सेना में कितने यवन है अधिकांशता पराजित जनपदों के भृत योद्धा व अन्य सैनिकों में बाखरी व पार्सपुरी की योद्धा है यमन सेना का अपना मॉर्बल कितना है फिलिपस भी हमारे शासकों की शक्ति पर निर्भर करता है पर उनमें विद्रोह करने का साहस नहीं है इसलिए वे यवनों के दास बने हुए हैं पर भारतीय योद्धाओं को फिलिपस के विरुद्ध कैसे किया जा सकता है आचार्य यवनों के सच संघर्ष की स्थिति में यदि हम भारतीय योद्वाओं को जीवनदान देते रहे और लक्ष्य मात्र यवन योद्धाओं को बनाते रहे तो यह भी संभव है हमें अपने भारतीय योद्धाओं को विचार करने के लिए विवश करना है उन्हें रणभूमि से जीवित लौटने देना है और हमारे साथ साथ हमारे भारतीय योद्धाओं तक हमारा संदेश हमारे क्रांतिकारी पहुंचाएंगे जैसे जैसे फिलिपस तक शिला की ओर बढ़ेगा कैके के विभिन्न जनपदों से स्वतंत्रता संग्राम का स्वर उठेगा हम फिलिपस के साधने का प्रयत्न करेंगे और फिलिपस ने एक भी भूल की तो क्षत्र फिलिपस के गिरते ही भारत में यमन शासन निर्णयात्मक शक्ति के अभाव में विकेंद्रित हो जाएगा मन सेनाधिकारी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहेंगे इससे यवनों के बीच खोर जन्मलेगी और हम अन्य जनपदों को यवनों का आधिपत्य अस्वीकार करने के लिए आसानी से प्रेरित कर पाएंगे सफल होना ही है। किसी भी समय तक्षशिला में विश्राम कर रही यमन सेना यहाँ पहुंच सकती है आचार्य हम प्रयोग करने के लिए तैयार चंद्रभुप मैं छात्रों के साथ दूसरे नगर जा रहा हूं पर सावधान है ना संभालिएगा आचार्य मां भारत तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे आंधी से तुम पासो में नहीं जीत सकती देवी देखते हैं अब तुम्हारा प्रारंभ क्या कहता है <laughs> लो रूपा, गई कल्याणी तुम कभी पैसे नहीं खेलती लो आज तुम पैसे फेंको मैं लगाऊंगा नहीं मैं खेलना नहीं जानती तू सीख जाओगी कभी ना कभी तो प्रारंभ करना ही पड़ता है कल्याणी क्षमा कीजिए स्वामी ये भी एक कला है कल्याणी अनेको साम्राज्य इस चौपट पर बनते हैं और बिगड़ते हैं इसे भी सीखो मैंने तो सिर्फ बिगड़ते साम्राज्यों की कथा सुनी है स्वामी क्या पासे न खेलने की शिक्षा तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी है कल्याणी सच तो ये है की मैं खेलना नहीं चाहती अरे और सच में दाव पर कुछ लगाने को कौन कह रहा है झूठ मूठ में तक खेली सकती हूँ कहो क्या दाव पर लगाती हूँ कल्याणी देखे तुम्हारा प्रारभ मेरे पास क्या है जो है सब कुछ आप ही का तो है स्वामी अरे छूट में ही तो लगाना है सच में कहा कुछ देना पड़ रहा है नहीं रूपा ठीक है मैं कल्याण की ओर से दाव लगाती थी कहो जल्दी कहो रूपा केकई के के का राज्य संख्या आठ आई तो के, के, के आपका लो। यह हुई केके के पर हमारी वजह निराश न हो स्वामी फिर प्रयास कर देखिए आज नहीं तो कल वहा कई होगा शिला सूचना लाए हो शिलाीश क्या देव तक्षशिला के निकटवर्ती नगरों ग्रामो में विद्रोहियों ने जनमानस को भड़का रखा है जनमानस विद्रोहियों के साथ हो रहा है विद्रोहियों ने विशाल भृतक सेना भी एकत्र कर ली है जो कोई भी विद्रोहियों का विरोध करता है वह जीवित नहीं बचता है राजकीय सैनिकों का मार्ग जनसमुदाय ने रोक रखा है जो राजभक्त साहस करता है उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है धीरे धीरे वे तक्षशिला की ओर बढ़ रहे हैं यदि स्थिति को नियंत्रण में नहीं लिया गया तो भयानक विस्फोट हो सकता है और उस विस्फोट से तक अच्छु नहीं रहेगी इस समय विद्रोही कहां घूम रहे हैं सौरव नगरी के समीपवर्ती क्षेत्र में सौष्ठ आज ही यवन सेना को प्रयाण करने का आदेश दे दिया जाए तुम इसी समय प्रस्थान करो व गुप्तचर संस्था को विद्रोहियों की स्थिति की सूचना यवन सेना नायक को निरंतर देने की व्यवस्था करो किसी भी स्थिति में हमें विद्रोहियों पर नियंत्रण पाना है सौ जाओ जो आज्ञा तक शत्रप। कहो क्षत्रभ कहके के ग्रामों में जनमानस में स्वतंत्रता का प्रचार करने वालों को बंदी बनाया जा चुका है तुम भी उन्हीं की भाषा में बोल रहे हो मैं समझा नहीं क्षत्रप जिन्हें तुम बंदी बनाकर लाए हो वे यवन शासन के अपराधी हैं या इस भूमि के सपूत मैं यवन शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले अपराधियों को बंदी बना के लाया क्षत्र अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सेनापति के शब्दों को बदलने से अपने ही कथन का अर्थ बदल जाता है तो तुम्हारे यहां सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का क्या दंड है मृत्यु दंड ब्राह्मण पर... पर... अवैध है पर यवन शासन में नहीं उन्हें ग्राम व नगरों की सीमा पर लटका दिया जाए ताकि लोग उन्हें देख सकें यवन सेनाधिकारी समय मिलने पर उन्हें देख जाएंगे जा और जाके राजपोरत से कहना मैं राज्य में शांति देखना चाहता हूं जाग्ञा क्षेत्र शरण दे रहे हैं जो भी नागरिक विद्रोहियों की सहायता है।, है उनके घरों से हमारे सैनिकों पर आक्रमण हुआ तब भी शत्रु नहीं हुए संभव है कि जनसामान्य विद्रोह से डरते हो इसलिए उन्हें शरण दे रहे हो यह भी तो संभव है कि उन्हें शरण देने के लिए विवश किया गया होगा पर यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो मैं फिलिपस को क्या उत्तर दूंगा विद्रोहियों द्वारा यवन सैनिकों को लक्ष्य बनाना व तक्षशिला की मौल सेना को जीवित लौटने देना इससे स्पष्ट है कि विद्रोही भेद की नीति अपना रहे हैं वे हमारे व यवन शासकों के बीच दुर्भावना उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और हम अभी भी उदारता की नीति अपना रहे हैं तकशिलाधीश क्यों नहीं आप सेनापति को अपनी विशाल सेना के साथ कूच करने का आदेश दे देते क्या सामर्थ्य होगा इन विद्रोहियों का क्या संख्या होगी इन विद्रोहियों की अब शायद यही है। और जो भी नागरिक विद्रोहियों का साथ दें, उसे भी दिया जाए। पती, ये ना भूले के के की तक्षशिलाधीश में अविचल आस्था है यदि निष्कारण निर्दोषों की हत्या हुई तो उससे उस आस्था को ठेस पहुंच सकती है तो क्या विद्रोहियों का साथ देने वाले निर्दोष है स्थितियां ही कुछ विचित्र हैं तक्षशिलाधीश ग के प्रति उनकी आस्था और यवनों के प्रति शत्रुता तो अलग बातें इसका अर्थ तो यही हुआ कि प्रचार यदि इसी प्रकार चलता रहा तो विद्रोहियों को जनजन -जन का समर्थन प्राप्त होता रहेगा हो सकता है हो सकता है नहीं उन्हें जनजन -जन का समर्थन प्राप्त हो रहा है सामान्य जन के समर्थन व सहयोग के बिना विद्रोहियों के लिए संभव नहीं है कि वह यवनों को चुनौती दे सके तो मंत्रीवर सुशेन का बचाव क्यों कर रहे हैं क्योंकि मंत्रीवर तक्षला के हित में सोच रहे हैं पर मंत्रीवर यह ना भूले कि यह विद्रोह तक्षलाधीश के विरुद्ध नहीं है कल यही विद्रोह तक्षलाधीश के विरुद्ध भी हो सकता है यदि हमने जनमानस की भावना को दुखाया विद्रोही व जनसामान्य आज भी तक्षला के भक्त है वरना तक्षला की मोल से न जीवित क्यों लौटती उनकी भेद की दृष्टि में उनकी तक्षला शासन के प्रति भक्ति को हम नहीं देख पा रहे हैं तो क्या हम विद्रोहियों को खुला छोड़ दे ऐसा मैंने कब कहा मार्ग क्या है इस भेद को समाप्त करने का एक ही मार्ग है यवन स्वयं अपनी समस्या का समाधान ढूंढे अनुज तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्षमा करे तक मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं पर उपस्थित मंत्रीगण यह न भूले यदि गांधार में सत्ता यवनों की है तो गांधार की सुरक्षा का दायित्व भी उनका है यदि यवनों की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक बलिदान देता है तो सत्ता यवनों की कैसे हो सकती है अनुज क्षत्र फिलिपस को ही इस समस्या से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करना एक मार्ग है अनुज तुम्हारी वाणी में विद्रोहियों सुनाई पड़ रहा है यदि ऐसा है तो मुझे भी मृत्यु दंड दिया जाए क्या यह हमारे उत्तरदायित्व से भाग्य नहीं होगा क्षमा करे तकशिलाधीश पर उपस्थित मंत्रीगण में कोई स्पष्ट करने का कष्ट करेगा कि उसका एक यवन और उसका एक भारतीय से क्या संबंध है अपने किन हितों की रक्षा के लिए आप यवन और यवन शासकों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या वो अपने को इस भूमिकांश मानते हैं यदि यवनों का इस भूमि से सिर्फ आक्रांता और पदाक्रांत का संबंध है तो मेरा यवनों से क्या है? चुपना सुन लेगा। नहीं है मुझे जहाँ जड़े है वही उसकी धरती है यवनों की जड़े यहाँ नहीं है विश्वास न हो तो यमनों से पूछना की कि वो किस भूमि की संतान है यदि वो कहें की वो भारत के संतान है तो मैं स्वीकार करूंगा की मेरी वाणी में ही विद्रोही का स्वर है अनुज क्षत्र फिलिपस को तक्षशिला पहुंचने की सूचना भेज दो और दोबारा तुमने अपने इन्हीं विचारों को प्रकट किया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा यह मत भूलो कि यवन हमारे मित्र है सुव्यवस्था व स्वराज्य स्थापित करने में हमें उनकी मदद करनी है पर क्षत्र तक किसी भी प्रकार विद्रोह को रोको के के राज। ये। आपने बुलाके संदेश विद्रोहियों ने गांधार में उत्पाद मचा रखा है तक्षिलाधीश उन पर नियंत्रण पाने के लिए मेरी सहायता चाहते हैं मुझे तक्षशिला जाना होगा क्या मुझे भी आपके साथ जाना होगा शत्रि विद्रोह का अकेले हाथों दमन करने में समर्थ है कैके तो मेरे लिए क्या आज्ञा है मैं आपके राज्य में शांति देखना चाहता हूं मुझे विश्वास है कैकेराज की आप यवनों के प्रति अपनी मित्रता का निर्वाह करेंगे आपको अविश्वास अब आप देख ही रहे हैं कि कुछ मूर्ख तलवार के जोर पर यवन सत्ता को चुनौती देने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें यवनों की विश्व विजय वाहिनी के सामर्थ्य का स्मरण कराना होगा संभव है तक्षला की और प्रस्थान करने के पश्चात आपके राज्य में भी स्वतंत्रता का स्वर उठे क्षत्रप फिलिपस मैं जानता हूँ कि आप हमारे मित्र हैं और उस स्वर को शांत करने में समर्थ भी हैं पर कुछ सिरफिरे और बढ़ रही यवन सेना पर आक्रमण करने की मूर्खता कर सकते हैं आप निश्चिंत रहे क्षत्र के के राज के जीवित रहते कोई विद्रोही वित नहीं कर सकता मैं तो जानता हूं कि आपकी इच्छा यवन सेना की तटप्रक्षक तक टुकड़ी के कवच को भेदे बिना पार करना कठिन है पर फिर भी स्मरण करा देना ठीक रहता है, कहते है राज क्योंकि मेरे पश्चात यवन शासन के आप ही संरक्षक हैं मैं अपने उत्तरदायित्व को जानता हूं इसलिए आप यवन शासन के अधीन अन्य राज्यों पर भी दृष्टि रखेंगे और यदि कोई विद्रोहियों का समर्थन करने का प्रयास करे तो उन्हें स्मरण करा दीजिएगा कि महान लक्ष भारत की सीमाओं से बहुत दूर नहीं गए होंगे और अपने यवन साथियों की पुकार पर वह दौड़े आएंगे और इस बार लक्ष्येंद्र आए तो दुष्टों एवं असभ्यों के साथ दासों से सा ही व्यवहार करेंगे आप हमारे विश्वस्त हैं कैके लिए आपसे मैंने अपने मन की बात कह दी अपने राज्य की रक्षा कीजिए पोरस। अब आप जा सकते हैं प्रणाम क्षत्र इस पर ध्यान रखना परिप्लस और केके के में खड़ी यवन सेना को हमेशा सतर्क रखना सेनापति फिलिपस की सेना गांधार में प्रवेश कर चुकी है और उसके गुप्चर हमें ही ढूंढ रहे हैं हमें इसी की प्रतीक्षा थी कीर्ति ध्वज परीक्षा की घड़ी निकट आ गई है चंद्रगुप्त कीर्ति ध्वज तुम सावधानी पूर्वक फिलिपस की गतिविधियों पर दृष्टि रखो और अपने गुप्तरों के माध्यम से हमें निरंतर सूचना देते रहो पर सावधान रहना कीर्ति ध्वज क्यों सेनापति चलो सेनापति हमें अपने साथियों को सावधान करना है हम भारत में मरने के लिए नहीं रुके सेनापति किटोरस इस अभियान में मैं एक भी यवन सैनिक को मरते नहीं देखना चाहता क्या यह संभव है असंभव कुछ भी नहीं है सेनापति किटोरस विद्रोहियों के विरुद्ध यवन सेना में सेवारत हम भारत के उन्ही मृतक सैनिकों का उपयोग करेंगे जो आज तक यवन सेना की ओर से हमारा साथ देते आए हैं पर क्या उन पर विश्वास किया जा सकेगा क्षत्र स्वर्ण व मूल्य के लिए उन्होंने आज तक अपने ही बंधुओं की तो हत्या की है तो आज क्यों नहीं करेंगे यवन सैनिक भी रहेंगे यवन योद्धा बीच में और इर्द गिर्द भारत के भटक यवन सैनिकों की रक्षा यही योद्धा तो करेंगे तक मूर्ख था जिसने यवन सैनिकों को आक्रमण के लिए आगे भेजा यदि हमें यहां रहना है तो अपने योद्धाओं को जीवित रखना होगा शत्र सेना के नायक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें भीतर ले आओ प्रणाम आओम मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया था कि इस अभियान में तुम लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है यवन शासन को तुम पर विश्वास है आज तक तुम लोग अपने दल का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते आए हो और आज भी करोगे मेरी तुमसे यही अपेक्षा है तुम्हें तुम्हारी सेवाओं का पुरस्कार व सम्मान भी मिलेगा पर ध्यान रखना एक भी विद्रोही जीवित ना बचने पाए मार्ग में यवन सत्ता के विरुद्ध जो भी सिर उठाए उस सिर को कुचल दिया जाए विद्रोह का दमन कर तक शिला पहुंचने पर शब्द तुम्हारे होंगे उन्हें पूर्ण करने का सामर्थ्य हमारा होगा क्या लिखा है क्षत्र फिलिपस स्वयं विद्रोहियों का दमन करते हुए तक्ष चलाएंगे करूण वीर देश के मूर्त वीर देश के शत्रु अपने शीश पर आज के बोलता शक्ति के कमण्ड मे देशमान तोलता शम् निवासी शक्ति हि उतृ वीर देश के केरश के आ, आ, आ, आ, आ, आ, Treat me like God, didn't you? Leave me alone, leave me alone 2, 3, 4, 5, 6 5, 6, 7 ibrellt राम। पर हो मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती वीर देश के भीरश के आज हाथ रिक्त क्यों जन जन वक्षिप्त क्यों शत्र हाथ में लिए कर्क देचि आज गो के के के लिए के साज के लिए रण साज तू खड़ा है मौन क्यों करो ंह गर्जना शत्रु निबटना जनिनाथ बोलरे जे भारतीभू पुणीरीर देश के मूर्तवीर देश के, जाग जाग जागरे जाग, जाग, जाग, मातृभू पुकारी जाग, क्या रहे हो अपनी तलवार क्या हो गया स्वर मदिन क्यों हो गया तुम जानते हो की तुम क्या गा रहे हो हाँ अपनी मातृभूमि की जय का गीत क्या उसका अर्थ समझते हो हाँ की ये मातृभूमि मेरी है तुम्हारी है क्या ये भूमि तुम्हारी माता नहीं है क्यों समय व्यस्त कर रहे हो हत्या कर दो इन विद्रोहियों की हमें जाने का मांग दीजिए ना बेटा आगे मत पड़ो, जाओ अपने घर जाओ रुको, नहीं ये बच्चे अबोध हैं ये निर्दोष हैं इनकी हत्या मत करो हमने विद्रोहियों का दूर तक पीछा किया कुछ मारे भी गए पर बहुत से विद्रोही बच निकले विद्रोही भागने में सफल रहे जब हम लौट कर आए तो कुछ आहत यवन सैनिकों के अतिरिक्त एक भी यवन सैनिक नहीं बचा भविष्य में सावधानी रखना और अब तुम जा सकते हो है सर अगर अपने स्थान पर रहकर लड़ने का प्रयास किया होता तो एक भी यवन सैनिक नहीं मरता मुझे लगता है अब हमें अपने पूरे सामर्थ्य के साथ विद्रोहियों पर आक्रमण करना चाहिए क्रिटोरस तुम भूल रहे हो विद्रोहियों के हथियारों में नहीं उनके शब्दों में ज्यादा शक्ति है उनके शब्द उनका सामर्थ्य बन गए हैं विद्रोहियों के वेग से वेगवान उनका शब्द सामर्थ्य उन्हें कैसे रोक पाओगे तुम यदि यही स्वर कलमद्रक, कट, मालव शूद्रक और में उठा, तो उसे कैसे रोक पाओगे इसीलिए मैं यह स्वर जल्द से जल्द रोकना चाहता हूं तो स्थानीय शासकों की सहायता क्यों नहीं लेते भारत में यवन सामर्थ्य शासकों के समक्ष नंगा हो जाएगा और इन शासकों में कौन हमारे मित्र हैं कौन हमारे शत्रु ये बताना भी तो कठिन है और उससे बड़ी समस्या तो यह है जब अलक्षेंद्र ने भारत पर आक्रमण किया था तब राजसाओं ने उसका सामना किया था आज जब यवन सत्ता भारत में अपने पैर जमा रही है तो उन्ही सामान्य जनों में से कोई शक्ति यवन सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो रही है क्या स्थानीय शासक अपनी ही प्रजा पर आक्रमण करने का साहस कर पाएंगे बैठो तो भारत में हमारे टिके रहने का आधार क्या है यवनों के सामर्थ्य का भय और यहां के शासकों की मानसिक दास्ता और यदि मुक्त हुए तो, तो आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो क्षत्रस अब यवनों की भूल धीरे धीरे समझ में आ रही है हमने राजसत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं देखी हथियारों के सामने किसी सत्ता को टिकते नहीं देखा पर यहां एक सत्ता है जो राजसत्ताओं से ऊपर है बड़े से बड़े शासक को जिसके सामने नतमस्तक होते देखा हथियार भी जिसे भयभीत नहीं करते कौन है वो इस देश में भिक्षुकों की तरह जीने वाला शिक्षकों का यह वर्ग इस वर्ग ने अलक्षेंद्र का विद्रोह किया था मर गए पर यवनों की दासता को स्वीकार नहीं किया राजसत्ताओं को वश में कर हम निश्चिंत हो गए थे कि हमने भारत को वश में कर लिया यही हमारी भूल थी आज इन्हीं शिक्षकों की लगाई आग हमारे सामने धदक रही है हमें इन शिक्षकों पर विजय पानी होगी किटोरस वरना यह आग हमें भी निकल जाएगी यवनों का सामर्थ्य उन्हें भी अपने वश में कर ले का क्षेत्र किटोरस हम मानते थे कि हम चतुर हैं पर हमसे भी चतुर को हमसे खेल रहा है यवनों के आक्रमण की आंधी आई और वह देश को उजड़ते देखता रहा जैसे ही यह आंधी चली गई वे शाक के टूटे पत्तों की तरह बिखरे हुए यवनों को कुचलने निकल पड़ा और विद्रोह की भूमि बनाई भी तो गंधार को जिस पर यवनों ने वास्तव में विजय तो नहीं पाई थी निथे मरने चले आते हैं और जो हथियार से सज्ज हो आते हैं मरते हैं मारते हैं और चले जाते हैं ना राज्य की कामना है ना कीर्ति की ना वैभव की फिर भी चले आते हैं मरने चले आते हैं और मरकर ऐसी आग लगा जाते हैं जो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बुझती उस पर कैसे विजय पाओगे किटोरस कैसे आप विश्राम करिए क्षत्रप आप थक गए हैं हां किटोरस अब तो विश्राम ही करना होगा क्षत्रप आप ठीक तो है जाओ किटोरस सेना की दूसरी वाहिनी आते ही मुझे उसकी सूचना दो जो आ क्षत्रप क्या है? नहीं, मुझे जाना ही होगा चंद्रगुप्त इस में तुम कहां जाओगे? तुम शत्रप फिलिपस को नहीं जानते अगर मैं अपने मित्रों सहित नहीं पहुंचा तो वहाँ भयंकर घटना हो सकती है चंद्रगुप्त मैं तुम्हें मरने के लिए वहाँ नहीं जाने दूंगा चंद्रगुप्त मुझे समझने का प्रयत्न करो क्या मैं जान सकता हूँ की तुम्हारे वहां न पहुंचने आरोप क्या भयंकर घटित होने वाला है फिलिपस भित को काट कर रख देगा और तुम्हारे जाने ऐसी क्या होगा उसे सत्य तो पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूँ भूमि लौट जाऊंगा तुम्हें विश्वास है वो तुम्हें जाने देगा क्या हुआ था मस्कावती में जब योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि लौटने के लिए अलक्षिंद्र से प्रार्थना की थी और संधि के अनुसार अलक्षिंद्र वचनबद्ध भी हुआ था अपने घर लौट रहे एक एक योद्धा को यवन सेना ने विश्वासघात से मार्ग में ही काट कर रख दिया था इतनी निष्ठा क्यों है फिलिपस के प्रति के तुम उसके हाथों मरने जाओगे जबकि इस राष्ट्र को तुम जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है वो मुझे तुम उसके लिए मर चुके हो वो मेरी लाश को ढूंढेगा जब तक मेरी लाश नहीं देखेगा वो विश्वास नहीं करेगा कि मैं मर सकता हूं कल वे फिर आएंगे पूरे नगर को ध्वस्त कर जाएंगे है। आज तुम्हारे लिए अपनों का थोड़ा रक्त और बह गया तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं पर मैं तुम्हें यवनों के हाथों मरने के लिए नहीं जाने दूंगा चंद्रगुप्त अब तुम मरोगे तो तुम्हारा मस्तक हमारी गोद में होगा यवनों के ठोकरों में नहीं मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ क्या यवनों के स्वामित्व ने तुम्हारे स्वाभिमान को इतना कुचल दिया है कि अपनी मृत्यु की पुकार सुनकर भी यदि स्वयं जाने में असमर्थ हो तो इस भूमि के योद्धा तुम्हें यवन इस कंधावर तक छोड़कर आएंगे हम धिक्कार के योग हैं चंद्रगुप्त पर क्या करो वहां यवन कंधावर में मेरा एक बंधु मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा तुम्हारा बंधु हाँ चंद्रगुप्त मेरा एक बंधु भी सेना नायक है फिलिपस उसे जीवित नहीं छोड़ेगा फिलिपस वो तुम्हारा बंधु है तो वो हमारा बंधु भी है यवन इस के सभी भारतीय योद्धा हमारे बंधु है तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे कुछ भयंकर अवश्य घटित होगा पर मरेंगे तो साथ साथ जियेंगे तो साथ साथ नहीं जा सकते मैं क्षत्र को अभी किसी समय देखना चाहता हूँ भीतर ऐसी उत्तर आने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता भ्रष्टाचार का सभी को पालन करना पड़ता है क्या मैसी शासन के गुलाम है की उसे युद्ध में आहत होने के पश्चात भी क्षत्र ऐसी मिलने की प्रतीक्षा करनी होगी ये हम सभी के लिए समान है तुम भीतर नहीं जा सकते यदि यही क्षत्र का मत है तो मुझे लगता है कि आज मुझे नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा उसे भीतर ले आओ क्षत्रप क्षत्रप यदि यवन शासन ने हमें यहां केवल मरने के लिए रोक रखा है तो मैं अपनी मातृभूमि लौटकर मरना चाहूंगा क्या सुरक्षा है यहां यवन सैनिकों के जीवन की सैनिक क्षत्रप यवन सैनिक अपनी मातृभूमि छोड़कर या इसलिए नहीं आए थे कि वह जंगली जातियों के हाथों मरे शांत हो जाओ सैनिक यवन सैनिक इस देश में ही नहीं इस स्कंदावर में भी असुरक्षित महसूस करेगा क्षत्रप मेरी मातृभूमि के वीर योद्धा तुम्हें क्या हो गया है? शांत हो जाओ क्षत्र अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा आप चाहे तो मुझे मर डाले पर अब मैं यहां नहीं रुकूंगा मुझे कुछ बताओगे भी क्या हुआ है तुम्हारे साथ हमारे साथ साथ चलने वाले सैनिक जब हम पर आक्रमण कर सकते हैं तो अब हम किस पर विश्वास कर सकते हैं क्षत्रप क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है किसने किया तुम्हारे साथ विश्वासघात क्या हुआ तुम्हारे साथ मुझे बताओगे आओ यहां बैठो। और मुझे अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ सब तो लौट आए पर मेरा बंधु चक्र अभी दिखाई नहीं पड़ा क्या वह मारा तो नहीं गया नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वह है कहां दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा आत हुआ हो तो भी साथ में तो आता ाहिनी का नायक चक्रपाणी अभी तक आया नहीं तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे वो हमारा नायक था अब नहीं है मुझे तुम्हारी बातों पर संदेह हो रहा है क्या तुम्हारा नायक उसे हमारा नायक मत कहो ऐसा क्या हुआ कि तुम उसे अपना नायक स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो उसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में पड़ गया और भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है ऐसा क्या किया उसने कुछ देर प्रतीक्षा करो यवनों के सेनापति से तुम्हें सब पता चल जाएगा क्या तुम मुझे नहीं बता सकते बात चाहे कुछ भी हो पर है तो हम लड़ने वाले पुराने साथी बैठो तुम्हारे बंधु चक्र के कारण आज संघर्ष हुआ चक्रवाणी ने यवन एवन भारतीयों को विद्रोहियों पर आक्रमण करने से रोकने का प्रयास किया ऐसी स्थिति में यवन सैनिक अपने ही साथ चल रहे भारतीय योद्धाओं का कैसे विश्वास कर सकता है क्षत्री विश्वास के योग्य नहीं है मेरे मिस्टोनियन साथी तुम्हारा क्षत्र तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे क्षत्र के जीते जी तुम्हारे जीवन पर कोई संकट नहीं आ सकता कल से इन जंगलियों के विरुद्ध हर युद्ध में मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा थोड़ा धीरज रखो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा तुम जैसे मेरे साथियों के बल पर ही तो यवन सत्ता यहां टिकी है यदि तुम भी अपने शत्रु से नाराज हो गए और अपने शत्रु का साथ छोड़ दिया तो यवन सत्ता भारत में कैसे टिकेगी जाओ विश्राम करो मैं तुम्हें वचन देता हूं यदि विश्वासघाती जीवित होंगे तो उनके साथ विद्रोहियों से सा व्यवहार किया जाएगा जो भी नगर या ग्राम उन्हें शरण देगा उन्हें उध्वस्त कर दिया जाएगा जाओ पर इस घटना की चर्चा अपने मित्रों से मत अब हमें अपने यवन साथियों को और संभालना पड़ेगा अविश्वास और भय के वातावरण में कुछ भी हो सकता है यहां तक कि हमारे अपने साथी हमारा साथ छोड़ सकते हैं यदि यवन सैनिक और भारतीय मृतक योद्धाओं के बीच में अविश्वास की एक चिंगारी और फूटी तो हमारे ही इस में हमारे ही सैनिक आपस में लड़ते नजर आएंगे जाओ यवन व भारतीय मृतक योद्धाओं से कहो इस घटना की सूचना अन्य यवन व भारतीय मृतक योद्वाओं तक ना पहुंचने पाए जाओ जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी जो अज्ञाक्षतृ शत्रप। शत्रप। शत्रप। क्या है किटोरस जिन्होंने यवन को परमण किया था वे पृथक योदा लौट आए हैं तो उनके लौटने की पूर्व सूचना मार्गों में निगरानी रख रहे हमारे गुप्तरों ने क्यों नहीं दी वे उस घर्षण से अपरिचित हैं ओ अब वे कहा है मैंने उन्हें स्कंधावर के बाहरी भाग में ही रोक रखा है यदि उन्हें अपने अपने शिविरों में जाने दिया तो यवन सैनिकों में असंतोष फैल सकता है तुम्हें उनसे मुक्ति का कोई मार्ग सूझ रहा है और ले जाकर उनकी हत्या कर दी जाए तो इस समय यह कदम खतरे से खाली नहीं इस समय उन्हें कहीं भी ले जाने पर उन्हें हम पर शंका हो सकती है और यदि स्कंदावर में ही मारकाट मच गई तो भारतीय मृतक योद्वा हमारे विरुद्ध जा सकता तो एक ही मार्ग है उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए तुम उन्हें लौट जाने को कहो कि टोरस, और जब वे लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हों, तो मार्ग में ही उनकी हत्या कर दी जाए वरना यही योद्धा कल विद्रोहियों के साथ मिलकर यवन शासन के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं जाओ पर सतर्क रहना और उनके निर्णय की शीघ्र ही मुझे सूचना देना अब हमें यवंश कंधावार की ओर चल देना चाहिए मेरी समझ में अब हमें यवं सेना के मृतक योद्वाओं के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए तुम क्या कह रहे हो उसे हरण कौड़ हमें किसी भी कीमत पर अपना धेसना है और इससे अच्छा अवसर शायद दोबारा ना आए पर हमने तो उन्हें वचन दिया है कि उनकी ओर से संकेत मिले बिना हम यवंश कंधावर की ओर नहीं पढ़ेंगे और यदि हमारी गतिविधियों को यवंश कंदावर के किसी भी रक्षक ने देखा तो क्षत्र तुरंत किसी आशंका के भेद में उनकी हत्या करवा देगा यही तो हमारा लक्ष्य है यदि उसने किसी भ्रत की हत्या का आदेश दे दिया तो संभवता भ्रत भी अपने आप को न रोक पाए और फिलिपस पर विश्वासघात होगा सेनापति चक्रपाणी व उसके साथियों का क्षत्र के जीवित रहते लौटने का अवसर कितना यवनों की छाया से सम्मान पूर्वक लौटकर कोई नहीं आएगा जो भी आएंगे वे भाग कर आएंगे चंद्रगुप्त तुम ये भूलते हो कि हमारा लक्ष्य फिलिपस है उसके गिरते ही भारत भूमि में यवन ध्वज थूल में लौटता नजर आएगा और फिर मान लो कि क्षत्रप ने प्रतियोद्वाओं को लौट आने का अवसर दे भी दिया तो तो हमारे साथ आएंगे पर फिलिपस में आग या स्कंधावर से अग्निबान निकलते दिखाई दिए तो पूर्व योजना अनुसार हम स्कंधावर पर आक्रमण कर उसमें आग लगाकर भागने का प्रयत्न करेंगे पर यदि हमें यह संकेत न भी मिले तो भी हम स्कंधावर के निकट यवनों के अप्रत्याशित आक्रमण की पहुंच से दूर रहकर यवन रक्षकों को अपनी उपस्थिति का आभास दिलाते हुए लौट आएंगे एक बार फिर सोच लो ये में लौटे योद्धाओं के जीवन मरण का प्रश्न है तुम विचलित हो रहे हो चंद्रगुप्त अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और मैं निर्णय कर चुका हूं सेनापति अब यदि कोई मेरे साथ न भी आया तो भी मैं यवन स्कंधावर की ओर अकेला ही जाऊंगा समस्त योद्धाओं को योजना के अनुसार यवन स्कंधावर की ओर सावधानी पूर्वक बढ़ने का आदेश दे दिया जाए जो आज्ञा सुना चले गए उनका नायक आपसे मिले नहीं वो अपने और साथियों को भड़काना तो नहीं चाहता एक कारण यह भी हो सकता है तो क्या आ गया सुरक्षा रक्षकों को सावधान रहने को कहो और उसे मेरे पास लाओ और जरा भी गड़बड़ लगे तो उनमें से एक भी जीवित ना बचने पाए जो आगे अक्षत्र क्या कहना चाहते हो नायक मैं निर्दोष हूँ यवन शासन के प्रति अपनी निष्ठा का पालन करने ही जा रहा था पर जो मेरे सामने खड़े थे वो मुझे निर्दोष दिखाई पड़ रहे थे तो विद्रोहियों में तुम्हें निर्दोषी भी दिखाई पड़ने लगे थे वे अबोध बालक थे शत्रो क्या वे विद्रोही नहीं थे मैं उन्हें मार्ग से हट जाने का अवसर दे असली विद्रोहियों को दंड देना चाहता था शत्र दंड देने का अधिकार मात्र यवन सत्ता का है सिपाही तुम्हें सिर्फ यवन सत्ता की आज्ञा का पालन करना था सिपाही में मान भी लेता कि, विद्रोहियों के साथ तुम्हारी कोई सहानुभूति नहीं थी पर केवल तुमने विद्रोहियों को बचाने का प्रयत्न किया पर तुमने यवन सैनिकों का मार्ग भी रोकने का प्रयत्न किया और तो और तुमने उन पर आक्रमण किया उन्हें आहत किया मैंने आत्मरक्षा के लिए यवन सैनिकों के आक्रमण का मात्र प्रति उत्तर दिया था आक्रमण उन्होंने मुझ पर किया था झूठ बोल रहे हो तुम मैं सच कह रहा हूँ लो कि तुम सच कह रहे हो पर अन्य मृतक योद्धाओं ने यवन सैनिकों पर आक्रमण क्यों किया वर्षों के साथ का परिणाम है वे अपने नायक पर आक्रमण नहीं देख पाए यवन सत्ता चाहे तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस अपराध के लिए मृत्युदंड दे सकती है क्या हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं पर वो तुम पर दया करेगी तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो यह आज्ञा तो तुम्हारे सेनापति ने भी दे दी थी तो फिर क्या चाहते हो मेरे कुछ और साथी और बंधु यवंश कंदावर में हैं। मैं उन्हें साथ ले जाना चाहूंगा। यह तुम्हारी इच्छा है सत्य जानने के पश्चात ये उनकी इच्छा भी हो सकती है और अगर वे तुम्हारे साथ न आना चाहे तो ये उनकी इच्छा आरोप निर्भर करता है ठीक है तुम अब जाओ मैं कल सुबह उन्हें तुम्हारा संदेशा पहुँचा दूंगा मैं कल सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर सकता छतरभ मैं छतरभ से मिलना चाहता हूँ छत्र इस समय विश्राम कर रहे हैं झूठ बोल रहे हो तुम मैंने अपने बंधु को अभी अभी भीतर जाते देखा है भीतर कोई नहीं है तुम जाओ मैंने अभी अभी उसकी आवाज़ सुनी है जाते हो आप चक्रपाणी तू भीतर है तो आवाज़ दे ये ऐसे नहीं मानेगा मैं छत्र ऐसी इसी समय मिलना चाहता हूँ तुम भीतर नहीं जा सकते चक्रपाणी चक्र कोई नहीं क्या सूर्य मैं यहां हूं चिन्ता मत् करो सेनापति तुम्हारा छोडना सेनापति आज तक जीवन को सुख बनाने की कामना तीव सुखमय बना बहुत सारे मूर्चे लड़ चुका पर फिर हि सुख की ल आ कामना नही तो, तो जीवन के अंतिम क्षणों में अप्रतिम सुख का अभा पीडा भी रही देही पीडा नहीं लगती, दुख दुख नहीं लगता, इन नगता सांसों को अब और को मन नहीं मनता ये है सेनापति ये कैसा आभास है, इ सुखमय सकती है मैं विश्वास ही नहीं कर सकता यदि विश्वास किसी ने दिलाया होता कौन। कौन। कौन। कौन। के प्रवास पर कौ कौ व प्रवासेनापति उे विदा करतो। लगता है फिलिपस जीवित होगा कंधावर की स्थिति देखकर तो नहीं लगता था कि वो जीवित होगा यदि फिलिपस जीवित हुआ तो? तो फिर प्रयास करेंगे पर उसे तक्षि जीवित नहीं पहुंचने देंगे तो आगे की योजना क्या है सेनापति आचार्य के आगमन और फिलिपस के मृत्यु संदेश की प्रतीक्षा शा। अक्षय अब तुम विश्राम करो पति चंद्रगुप्त से मिलने आया हूँ किसने भेजा है तुम्हें सेनापति के आचार्य ने सेनापति चंद्रगुप्त मुझसे परिचित है आओ मेरे साथ के लिए मैं आपका कले मदैव रेडिरह बन्धु आचार्य के योजना सक्रिय ओर से कोई संदेश नहीं आया? आचार्य कहा है यहां से निकट अष्टपुर ग्राम में तो यहां आए क्यों नहीं आचार्य से यह पूछने का साहस मैं नहीं कर सकता प्रणाम अगरज प्रणाम आचार्य की ओर से कोई संदेशा आचार्य का संदेश है की फिलिपस की हत्या के पश्चात तुम्हें तक्षशिला की ओर प्रयाण करना है ताकि यदि फिलिपस की हत्या की सूचना पाकर मस्कावती के क्षेत्र में विश्राम कर रही ने पुनः सिंधु पार करने का प्रयास किया तो उसका निश्चित नहीं है कि फिलिपस जीवित है या उसकी सूचना भी आचार्य को रात्रि के तृतीय प्रहर में अष्टकपुर ग्राम में मिल चुकी होगी यवन स्कंदावर के सुरक्षित अंतर पर सन्यासी के रूप में धुनी सूचना प्राप्त होगी आचार्य द्वारा वह सूचना तुम तक पहुंच जाएगी इसके अतिरिक्त यवन स्कंदावर की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाले निकट के ग्राम के ग्वालो धान्य विक्रेता व अन्य व्यवसायकों से गुरुकुल के के निकट के ग्रामों में करने करने वाले छात्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे और जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त होगी आचार्य द्वारा वह सूचना तुम तक पहुंच जाएगी और यदि फिर भी यवन योद्धा शत्र की हत्या की सूचना गुप्त रखने में सफल हुए तो अंत में तक्षशिला से तुम्हें वह सूचना अवश्य प्राप्त होगी तो क्या आचार्य ने अपने गुप्तचरों को हमारे चारों ओर फैला रखा है गुप्तचर को आचार्य के छात्र आचार्य की दृष्टि है आचार्य अपने स्वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना आचार्य का अनुमान है की शत्र की मृत्यु के पश्चात बड़ी संख्या में वृद्ध योद्धा जीविका व यवनों से बचने के लिए तुम्हारी शरणागति स्वीकारेंगे ऐसी स्थिति में हमें उनका स्वागत करना है हमें धीरे धीरे तक्षशिला की ओर प्रयाण करना है पर उसके पहले हमें यवनों को कह कह की ओर प्रयाण करने के लिए विवश करना है यवनों की शक्ति को हमें एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना है जितने यवन हमारे हाथ आते जाए उनका उद्धार करते रहना है सेनापति एक सन्यासी आपसे मिलने की हटाने बैठा है सन्यासी उसे शीघ्र भीतर ले आओ जो अग्निदेव महादेव फिलिपस नहीं रहे फिलिपस की हत्या के पश्चात यवन सेना में सेवारत भारतीय मृतक योद्धाओं के एक बड़े वर्ग ने यवन सेना से सेवा मुक्त होने का निश्चय किया और इस कंधावर में उपस्थित यवन सेना नायकों ने संघर्ष को टालने के डर से उन्हें जाने की आज्ञा भी दे दी यवन सिपाही नित्य होने वाली घटनाओं से भयभीत थे तो सेवा मुक्त हो लौट रहे मृतक योद्धा अपने भविष्य के प्रति आशंकित स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे नियथे व निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के कारण उनका मन भी व्यथित हो उठा था खिन्न व उदास मन से लौट रहे को मार्ग की तलाश थी गए स्वतंत्रता सेनानी आ गए सेना जल पीजिए और पात्र मुझे वापस दीजिए लीजिए ना स्वतंत्रता सेनानियों अपने गंतव्य की ओर प्रयास करने से पहले आप इस ग्राम की ओर से आतिथ्य स्वीकार करें एक ग्राम वास है। भारतीय तो है आपके आतिथ्य के लिए यह योग्य भी पर्याप्त है ब्रह्मदेव पर हम यह आतिथ्य कैसे स्वीकार करें इस धरा के पुत्रों का दे हो सकता है यह धरा अपने पुत्रों का पालन तो भेद रहती है आप भी हमारे बांधव है फिर यह संकोच क्यों क्या आप हमारे अतिथि नहीं हैं अपने साथियों को विश्राम के लिए आज्ञा दीजिए साथियों कुछ देर यहाँ विश्राम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे शत्रफ फिलिपस की मृत्यु की सूचना पर आचार्य विष्णुगुप्त अपनी भावी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पुनः तक्षशिला की ओर चल पड़े मार्ग में पड़ने वाले खेतों में काम कर रहे किसानों व गांवों के नागरिकों ने यवन इस से लौट रहे मृतक योद्धाओं का स्वतंत्रता सेनानी समझ स्वागत किया कुमार यवन स्क का त्याग कर चुकी भ्रत योद्धाओं की एक वाहिनी के निकट विश्राम कर रही है क्या उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क स्थापित करने का कोई दुविधाग्रस्त मन अभी किसी निश्चय की अवस्था में नहीं पहुंचा है कुमार ठीक है मैं सेनापति को सूचित करता हूँ तुम अपने गुप्तचरों को मृतक योद्धाओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखने को कहो और जैसे ही वो सेनापति से मिलने की इच्छा व्यक्त करें उन्हें तत्काल सेनापति के समक्ष उपस्थित किया जाए जो आज्ञा कुमार सत्य तो यह है कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देना चाहिए और उनसे मिल जाना चाहिए चाहते तो हम पर भी आक्रमण कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया जबकि वे जानते हैं कि हम जीविका के लिए यवनों का साथ दे रहे थे और अपनी ही हाथों के लोगों को मारते आ रहे थे यवन तो अभी अभी आए हैं और कल तक कल तक तो हम किसी भी शासक के लिए लड़ते थे तब तो तुमने नहीं सोचा था कि हम अपने ही हाथों से अपने भाइयों को मार रहे हैं सभी स्वार्थ के लिए लड़ते हैं एक सिर्फ स्वार्थ के लिए किसी का स्वार्थ छोटा होता है और किसी का बड़ा तो वे लोग जो हमारे सामने निहत्ते मरने चले आते हैं उनका क्या स्वार्थ है जीने में स्वार्थ है मरने में क्या स्वार्थ है यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही और यदि मात्र काशापड़ों के लिए लड़ना हमारा धर्म है तो हम यवन इस कंधा पर क्यों छोड़ाए तो मिल ही रहते शायद यवनों के हाथों मरने का भय तो भी हम मृत्यु के पैसे कब मुक्त हुए बोलो तुम क्यों ये हथो पर हाथ नहीं उठता मेरा कौन तुम्हें विवश कर रहा है कि तुम यवनों के आदेश की अवहेलना करो पता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध आदेश दे रहा है अपने घर के प्रति तुम्हें स्वामित्व का अभाव है और इस धरती के प्रति तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है की इस धरती का स्वामी मैं हूँ और मैं हूं और ये है और हम सब हैं यह धरती हमारी है तू गांधार के स्वामी नहीं जैसे तुम अपने कुटुंब के प्रमुख हो वैसे वह वै हम सबके कुटुंब का प्रमुख है जैसे तुम अपने कुटुंब की व्यवस्था करते हो वैसे वह वै हम सबके कुटुम्बों की व्यवस्था करता है और हमारी व्यवस्था करने का अधिकार हम उसे देते हैं हम उसके दास नहीं तुम्हें यह सब कौन सिखा रहा है जहां पर हमने विश्राम किया था वहां छात्रों ने मुझसे यही प्रश्न किए थे यदि ये धर्ती मेरी है, तो इस पर यवनों का अधिकार कैसे हो सकता है नष्ट कर दू तुम्हारे कुल की परंपराओं को तोड़ू तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करू तुम्हारी भूमि छीन लू तुम्हारे खेत छीन लू तुम्हारे प्रियजनों के घर उजाड़ दू तो तुम क्या करोगे तो मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा यवन यहां क्या कर रहे हैं कंदर्प सिर्फ एक बात मेरी समझ में आ रही है कि मेरी भूमि पर मेरे सामर्थ का वे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं और भूमि मेरी नहीं है और मैं उनकी दया पर जीने मरने वाला दास ये, ये कैसे हो सकता है और तुम्हारी और मेरी शक्ति से समृद्धि होगी यवनों की यवन देश की इस धरती की संपदा का उपभोग करेंगे यवन क्योंकि वे वे इस धरती के आक्रांता हैं, और हम दास और दासों के साथ दासों सही ही व्यवहार होता है अपने ही घर में तुम्हारा और मेरा कोई अधिकार नहीं दया पर जियेंगे हम यवनों की तंदर्भ चाहे जो स्वार्थ हो स्वतंत्र सेनानियों का पर वह स्वार्थ हमारे स्वार्थ से हटकर है ऊंचा है काशापणों के लिए ही सही हम साथ देंगे स्वतंत्रता सेनानियों का यवनों का नहीं मरेंगे तो अपनी धरती के, के लिए नहीं तो मैं स्वतंत्रता सेनानियों के सेनापति से मिलने का प्रयास करूं मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा पर वो मिलेंगे कहा गांव में चलकर देखते हैं गांव के प्रतिष्ठित आचार्य से पूछेंगे वरना चौक में खड़े होकर चीखेंगे किसी न किसी प्रकार उनका अवश्य पता चल जाएगा चलो आज हम यही हम यही करेंगे, सावधान रहना, यात्रिवास केगे सावधानीघ्री लौटांगे करने को तत्पर है अग्रज इनसे आवश्यकता नहीं है जिस धरती ने यवनों के आघात को सह लिया वो धरती अपने पुत्रों के आघात को भी सहलेगी इन्हें जाने को कह दीजिए अग्रज मैं तो आपसे बड़ी अपेक्षा लेकर आया था सेनापति क्यों क्या यवनों का स्वर्ण भंडार समाप्त हो गया की भूख तुम्हें यहां तक ले आई अथवा यवनों को अपने दासों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा खड़ा उठाओ सेनापति तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो योद्धा चलाओ शस्त्र क्यों निहत्थों पर प्रहार करने में लज्जा आती है चंद्रगुप्त यदि इसी भाती अलक्षेंद्र को चुनौती दी होती तो आज चंद्रगुप्त तुम्हारा सेनापति नहीं सेवक होता चंद्रगुप्त एक चंद्रगुप्त ने तुम्हारे सामर्थ्य को ललकारा तो तुम्हारा अहंकार आत हुआ पर तब ये खड़ग कहा था जब अलक्षेंद्र ने पूरे राष्ट्र के सामर्थ्य को ललकारा था योद्धा चंद्रगुप्त अपने को संभालो ये हमारे अतिथि इसीलिए तो कह रहा हूँ अग्रज की देखो इनका नपुंसक सामर्थ्य जो मेरे ही घर में मुझे चुनौती देने का साहस रखते हैं पर जब यवनों ने इनके अपने बांधवों के घरों को उजाड़ा था तब यह सावनों की दास्ता करते करते अपने संस्कार भी भूल गए अब इतना भी स्मरण नहीं रहा की एक योद्धा दूसरे योद्धा से कैसे मिलता है अपेक्षा थी कि मेरे बंधु आते ही मुझे कंठ से लगा मेरी भूजा कटोलेंगे और देखेंगे कि उनके बंधु की भुजाओं में इस राष्ट्र की सेवा करने का सामर्थ्य है या नहीं बहुत दिनों के बाद लौटे तो भी अपने बंधु से एक अपरिचित सा व्यवहार करते हो अपने बंधु से कैसे मिलते हो योद्धा बोलो बहुत प्रतीक्षा कराई है तुमने आए तो उल्हाना सुनने को भी तैयार नहीं सीधे हथियार निकालते हो पहले बंधु के अधिकार से जो कहना था कह लिया अब जो कुछ कहोगे सेनापति के अधिकार से सुनूंगा कहो मृतक योद्धा तुम हमारी सहायता करने को तैयार हो हां सेनापति कल तक जो तुम्हारे स्वामी थे वे यवन हमारे शत्रु हैं मैं जानता हूं सेनापति क्या तुम्हारी पूर्व स्वामी भक्ति तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी हम योद्धा है सेनापति कल तक यवनों के सिपाही थे और आज अपनी भूमि के हैं योद्धा अपनी भूमि की रक्षा करने का अर्थ समझता है सेनापति सेवाधन के अतिरिक्त कोई अन्य अपेक्षा सेवा धन की नहीं उससे भी बड़ी अपेक्षा है सेनापति क्या है वो अपेक्षा आज से युद्ध में मरने का अवसर यवन स्कंदावर से लौटे योद्धाओं को पहले मिलना चाहिए सेनापति इस विषय पर विचार करूंगा सैनिक अब तुम चाहो तो विश्राम कर सकते हो पर कल मध्यान्ह तक समस्त योद्धा अभयपुर के निकट मेरी सेवा में सम्मिलित हो जाने चाहिए क्यों आज्ञा सेनापति अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दे सेनापति आज्ञा है प्रणाम से नाप जी बंधुवर आपका सदैव ऋणी रहूंगा प्रणाम यदि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार भी करूं तो आंभीराज को हानि ही होगी देवी और आंभी राज इस निकटता को खोना नहीं चाहते काश यदि मुझे पहले पता होता कि देवी कल्याणी झूले से दर्ती भी हैं, तो <laughs> प्रणामपूर्ण निवेदन करना है देव आप क्या हो तो कहो राजप्रसाद से एक सेवक सूचना लाया है कि यवन स्कंधावार से एक दूध आपके लिए अत्यंत आवश्यक व गोपनीय सूचना लेकर आया है देवी शिवकल्याणि कर विश्रम करो मैं आगे मि व्यवस्था कता जो आज्ञा अत्यक्षीश क्या हुआ फिलिपस नहीं रहे तो मुझे भी नहीं हो रहा इंद्रदत्त पर यह पत्र छत्र इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी इस पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा है ना इंद्रदत्त पर मन तो चाहता है यही सत्य तो अब क्या है क्या मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं इंद्र तत्त क्षत्र फिलिपस की मृत्यु के पश्चात यवन सैनिकों की रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर आ पड़ा है यदि हम उनकी सहायता नहीं करते हैं तो विद्रोही अवसर पाते ही उनकी हत्या करने से नहीं चुकेंगे और यदि हम यवन सैनिकों की सहायता करते हैं तो विद्रोहियों की दृष्टि में हम राष्ट्रद्रोही हैं कह राज क्या आप भी यवन सत्ता को चुनौती देने वालों को विद्रोही मानते हैं मेरी समस्याओं को और मत उलझाओ इंद्रदत्त क्योंकि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रश्नों को जन्म देगा सुलझा नहीं पाऊंगा मुझे उत्तर मिल गया है कहके राज आप यवन सत्ता के मांडलिक होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह कीजिए और मैं कैके के मंत्री होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता हूं इंद्रदत्त तुम भूल रहे हो कि तुम यमनों के मांडलिक पर्वतेश्वर के मंत्री भी हो यमुनों को मैं अपना स्वामी नहीं मानता और जब तक मेरे स्वामी मुझे केकई का द्रोही नहीं मानते मैं कैकई व इस राष्ट्र के हित में निर्णय लेने के लिए मुक्त हूं मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है। मुझे में क्या कहना चाहते हो तुम कुछ दिनों के लिए केकई से प्रस्थान किया आज्ञा कहा जाओगे उसी के पास जिसके पास हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर है वह जो हम सबको विवश कर रहा है कि इस धरती के प्रति हम अपने संबंधों को परिभाषित करें वह जो हमें यवनों के विरुद्ध उठने के लिए बाध्य कर रहा है कहीं तुम्हारा संकेत आचार्य विष्णुगुप्त की और ही है क्या कहराज यह आग उसी की लगाई हुई है अब उसने हमारे लिए दो ही मार्ग छोड़े हैं या तो हमें इस यज्ञ का एक यजमान बनना पड़ेगा या इस यज्ञ की एक आहूति अब तीसरा कोई मार्ग नहीं क्या वही एक हमारे प्रश्नों को सुलझा सकता है सत्य तो यही है के के राज। यदि अब देर की तो वह हमारे लिए कई प्रश्न खड़े कर देगा और केकई के के को अपनी खोई गरिमा प्राप्त करने का अवसर भी नहीं देगा केके के तुम उसके बारे में इतने निश्चित कैसे दत्त क्योंकि मैंने उसे निकट से देखा है सम्राट उसके सत्य और ध्येय में इतना सामर्थ्य है कि उससे जल की एक बूंद को सागर का सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है यदि हमने उसका साथ नहीं दिया तो यह सागर एक दिन केके -के को भी बहा ले जाएगा तुम्हें उचित लगता है तो तुम आचार्य विष्णुगुप्त से भी मिला तब तक मैं यवनों की सहायता के लिए केके -के का सैन्य बल भेज देता हूं और अलक्षेंद्र को क्षत्र फिलिपस की मृत्यु की सूचना भेजने की व्यवस्था करता हूं आचार्य विष्णु गुप्त से तुम्हारे मिलने की वार्ता गुप्त रहनी चाहिए ऐसा ही होगा के कहरा स्व राष्ट्रायण निजी पर सैनिया क्षिधि धर्मेण पाल स्व राष्ट्रम पाल्यम सत्य धर्म निर्जित्य परसैन्यानि क्षितीधर्मेण पालयेत् स्वम् राष्ट्रम् पालयेञ्जित्यम् सत्यधर्म परायणः निर्जित्यम् परसैन्यानि क्षितिधर्मेण पालयेत् स्वम् राष्ट्रम् पालयेञ्जित्यम् सत्यधर्मपरायणः निञ्जित्य परसैन्यानि क्षिथिधर्मेण पालयेत् स्वम् राष्ट्रम् पालयेञ्जित्यम् सत्यधर्मपरायणः निञ्जित्य परसैन्यानि क्षिथिधर्मेण पालयेत् स्वम् राष्ट्रम् पालयेजित्यम् सत्यधर्मपरायणः निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिधर्मेण पालये